अंतिम सत्र में उपनिषद विचार कर रहे हैं। गुरु कुलवास गुरुकुलवास उसमें उससे चित्त शुद्ध होने से धीरे धीरे इंद्र को ज्ञान हो रहा है जागृत अवस्था में जो विरोचन प्रतिबिंबों को देख करके बिंब शरीर को ही मैं मान लिया आत्मा मान लिया उससे वो केवल शरीर को भोग में लगाना उसी में वह तत्पर हो गया किंतु इंद्र उसके बुद्धि और थोड़ा शुद्ध होने से वो विचार करके देख लिया कि यह जो प्रतिबिंब है क्योंकि प्रजापति ने कहे थे यह दृश्यते प्रतिबिंब ही दिखता है वह वो नहीं हो सकता है आत्मा पुनः प्रत्यावर्तन किया बत्तीस वर्ष रहने के बाद और चित्त शुद्ध हुआ द्वितीय पर्याय में स्वप्न अवस्था का जो दृष्टा है वह आत्मा ऐसे प्रजापति ने कहे आगे इंद्र उसको विचार करके देख लिया ठीक है वो तो जागृत अवस्था का जो प्रतिबिंब उस जैसा दुष्ट दोषग्रस्त नहीं है ये स्वप्न का दृष्टा किंतु स्वप्न दृष्टा भी भयमुक्त नहीं है विकार मुक्त नहीं है इसलिए पुनः प्रत्यावर्तन किया पुनः बत्तीस वर्ष रहने के बाद प्रजापति उसका उपदेश किए जो ये सुप्त अवस्था में समस्त संप्रसन्न कोई स्वप्न नहीं देखता है यही अमृत है अभय है उसको लगा हाँ ठीक है उस समय में तो कोई मृत्यु का कोई विकार का कोई विनाश का ये सब भय भी नहीं है यही आत्मा है किंतु विचार हो वो स्वयं विचार करके देखता है भय तो उस प्रकार की नहीं है किंतु स्वयं हम भी उस समय में नहीं रहता है अर्थात तो तो हमको पता नहीं चलता जैसे जागृत स्वप्न में हम जानते हैं हम है इसी प्रकार के स्वप्न में तो पता नहीं चलता है ज्ञान होता है तो ज्ञाता की स्थिति निश्चय होता है और ज्ञान नहीं होता तो फिर ज्ञाता तो उसका स्थिति निश्चय नहीं हुआ विनाश तो जैसा हो गया इससे अर्थात ये विनष्ट पदार्थ को जान करके कोई लाभ नहीं हुआ। स आत्म जानक सी पुनरेयाय तंग प्रजापतिवाच मघवन यदय प्रबराजी किस पुनरागमती सोवाच न खुद भगव एवं संप्रत्म जाना अस्मी की नए इमा भूतानी विनाशमे अपी तो होती ना भोग्यं भोग्यंग पशा गुरुकुल गुरु पुनः करने के लिए सेवापूर्वक तत्पर होकर के आ गया शब्द है समित पाणी इसका अर्थ वही है कि कुछ ज्ञानो प्राप्त करने के लिए आचार्य समीप में सेवापूर्वक रहना प्रजापति उसको पूछे हे मघवन आप कृतार्थ बुद्धि वाले होकर के अर्थात हमको पता चल गया ज्ञान हो गया ऐसा मान करके आप गए थे किमिच्छन पुनरागम पुनः किमर्थ प्रत्यावर्तन किए इंद्र जो विचार किए थे वो बात बता दिए नव खलु अयम भगवत एवं संप्रति आत्मा जाना अयम अहम अस्मी सुसुप्त अवस्था में मैं अपने आपको नहीं जानता हूँ मैं हूँ बोल करके और अन्य किसी को भी मैं नहीं जानता हूँ जानता है तभी तो उसकी स्थिति है सत्ता है अगर नहीं जानता है तो मृत जैसा हो गया तो इस प्रकार की जो विनाशशीला इसको जान करके क्या लाभ है और विनाशशीला पदार्थ को ही आप आत्मा कहते हैं तो इससे तो कोई लाभ नहीं है प्रजापति को पता चलता है कि सुसुप्ति अवस्था में ये जो दोष इंद्र को दिखता है ये सुसुप्ति अवस्था का जो अधिष्ठान है वह ज्ञान करवाना है किंतु अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हो रहा है इंद्र को अल्पो अभी दोष बच गया है इसलिए उसको और कुछ दिन सेवा पूर्वक रहने के लिए प्रजापति निर्देश देते हैं एवमेंस मघवनिति होवाचेत ते भूय अन्व्याख्यामी नए अतस्मा बस अपरा पंचवर्षाणी सह अपरा पंचवर्षाण्यु्युवास का एक सैदुर्त आहुर एकसतंग हवै वर्षाण मघवन प्रजापत ब्रह्मचर्य उवास तस्म ह उवाच अभी प्रजापति कहते हैं कि हे मघवन एवं एवं ऐसा इति तो आपने जो बात कहा बिल्कुल ऐसा ही है अर्थात सुसुप्ति अवस्था में स्वसत्ता का भान नहीं होता है जैसे जागृत स्वप्न में स्वसत्ता का भान होता है ऐसे सुसुप्त अवस्था में नहीं होता है इसलिए लगता है कि ये तो विनष्ट हो गया किंतु जो वास्तव तत्व है हम आपको बताएंगे और यही बात ही बताएंगे जो हम हम आपको पूर्व पर्याय में बताया है अक्षीय पुरुष कह करके बताया है स्वप्नावस्था में बताया है सुसुप्ति अवस्था में बताया है जो तत्व को बताया उसी को मैं पुनः आपको स्पष्ट करवा दूंगा नया कुछ नहीं है किंतु जो उसको संशय हो रहा है वो संशय को दूर करवाएगा उसी को कहा जाता है मानन हमको कुछ जो हम सुनते हैं शब्द से हमको कुछ विरुद्ध ज्ञान होता है इसलिए हम वास्तविक तत्व को ग्रहण नहीं कर पाते हैं अभी प्रजापति उसका विरुद्ध जो तत्व का ज्ञान हो रहा है वो सब का निराकरण करवाते हैं विरुद्ध तत्व का निराकरण होने के लिए कहते चित्त और थोड़ा शांत होना चाहिए समाधान की दिशा में जाना चाहिए जितना जितना चित्त समाधान होगा शब्द का अर्थ उतना स्पष्ट भान होंगे एक तम तु एवते भूयो अनु व्याख्या से अमी प्रजापति कहते हैं एतम तु एव इसी को ही अर्थात कुछ नया चीज नहीं है नौ एव दो चीज़ कह देते हैं एतम तु एव जो हम पहले से आपको कहता है उसी को ही कहूँगा इससे भिन्न कुछ नहीं कहूँगा अर्थात प्रजापति कहते हैं प्रत्येक पर्याय में मैं उसी को ही कहता हूँ जो साक्षी है जो दृष्टा है उसी को ही कहता हूँ बस अपराणी पंच वर्षाणी आप और पाँच वर्ष वास करिए यहाँ इंद्र ने पांच वर्ष अरवास किया तानी एक शतम संपे दू एक शतम एकाधिकम सतम। क्योंकि बत्तीस बत्तीस बत्तीस कितना हो गया था छियानबे और अभी पांच हो गया कितना हो जाएगा एक इसको कहा जाता है एकाधिकम एक शतम संपेदु उतने पूरा हो गया ए तद तद आहु एक शतम ह वे वर्षाणी भगवान प्रजापतु ब्रह्मचर्य उवास इसलिए लोक में ये प्रवाद है कि इंद्र प्रजापति के पास १०१ वर्ष ब्रह्मचर्य वास किया ज्ञान प्राप्ति के लिए होने के बाद १०१ सौ वर्ष जब हो गया तस्में इंद्राय उवाच प्रजापति ने कहते हैं कहे उनका उत्तर दिए यह जो लोक में ये प्रचलित है एक सौ एक वर्ष पर्यंत इंद्र प्रजापति के पास ब्रह्मचर्य वास किया इंद्र जैसा स्वर्ग के अधिपति है वो भी इतने आयास करके इतने उद्यम करके एक सौ एक वर्ष गुरुकुल वास करके ये ज्ञान प्राप्त करता है इंद्र अगर 101 सौ एक वर्ष वास करके यह विद्या प्राप्त करता है तो बाक़ी मनुष्यों के लिए क्या है ये दिखाया जा रहा है तात्पर्य यह है कि जब तक ये नहीं हो जाता निश्चय नहीं हो जाता तब तक गुरु के लो वास करना ही है गुरु के सानिध्य में गुरु के शरण में रहना ही है क्यों कहते हैं कि यह जो इंद्र ने जो विद्या प्राप्त करता है अंतिम में उससे और कुछ श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि पुरुषार्थ में वही चतुर्थ पुरुषार्थ है मोक्ष का साधन ज्ञान प्राप्त करता है इंद्र जैसा इतने परिश्रम करके प्राप्त करते हैं अभी प्रजापति उसको उपदेश करते हैं मघवन् मर्त्यद शरीर आत्म मृत्युना तदस्य अमृतस शरीर सेत्मनोधिष्ठान आत् वै सीर प्रियाभ्या न वै सशरी सत प्रियाियोपतिरस्ति अशरम वस न प्रिया प्रिय स्त्री सत प्रजापति कहते हैं हे मघवन इदम शरीरम मर्म य मरणशील है मगवन, ये शरीर मरता है ये सब कोई जानते हैं तो भी प्रजापति ने कह दिए कहने के बाद फिर कहते हैं आत्म मृत्यु ना आत्तम, आत्तम अर्थात इसमें धातु हो जाएगा डूदाए आत्म अर्थात गृहितम आदा न किया गृहितम किसके द्वारा मृत्यु के द्वारा तो एक बार कहा गया कि शरीर और मृत्यु दोबारा कहते हैं कि मृत्यु के द्वारा आत्तमात्म अर्थात गृहतम गृहतम व्याप्तम सततम ग्रस्तम एक बार कह दिया मृत्यु फिर दोबारा क्यों कहते हैं सततम ग्रस्तम सर्वदा मृत्यु के द्वारा यह ग्रस्त है तो ये महाराज जी बार बार कहते हैं ना कि मृत्यु गला को ऐसा पकड़ करके रखा है कब दबा देगा ठिकाना नहीं है कल सुबह का सूर्य दिखेगा नहीं दिखेगा ये निश्चय नहीं है फिर भी किस भरोसे में कहते हैं कि लगे हैं संसार के पीछे पुनः ये वाक्य कहते हैं प्रजापति मृत्यु ना आत्तम आत्तम अर्थात तो सततम ग्रस्तम कहते हैं कि इस ये सुनने से क्या होगा कि अधिक त्रास होगा भय होगा ये क्या पता तो यहाँ बैठे हैं यहाँ से जाएगा यहाँ लुढ़क जाएगा कोई निश्चय नहीं है यह अधिक विचार होना चाहिए जीवन आगे कितना दूर तक चलेगा इस प्रकार की जब विचार करते हैं तब कहते हैं कि वैराग्य होता है जितना अधिक विचार करते हैं शरीर का क्षण स्थायित्व तो, उतना अधिक वैराग्य बढ़ता है किंतु वही माया का कार्य है जो पदार्थों का स्वरूप है विपरीत दिखाएगा जो युधिष्ठिर जी कहते हैं अहन अहनी भूताने गच्छन्ति यम प्रतिदिन मरते हैं किंतु क्या कहते हैं वो, वो मरा वो मरा यह मरा किंतु हम तो इस विषय का विचार नहीं होता है वैराग्यों के लिए यह बात प्रजापति ने कहते हैं कैसे भी ये देह अभिमान से मुक्त हो यह जंतु यह प्राणी और यह वेदांत का जो तत्व है उसको ग्रहण करने के लिए कैसे भी प्रवृत्त हो इसलिए दोबारा ये बात कह दिया गया तद अश्य तद शरीरम वो शरीर इस अमृत अशरीर आत्मा का अधिष्ठान अधिष्ठान अर्थात आयतनम ये शरीर को आयतन कहा जाता है किसका आयतन भोग आयतनम शरीरम ये अधिष्ठान है इसी शरीर में वो जो अमृत है अशरीर है आत्मा है वो भोग करने के लिए प्रवेश किया है तो स्वरूप से प्रवेश किया है ना जीव रूप से प्रवेश किया जीव रूप से अनैन जीव एन आत्मा न अनुप्रविश्य कहा जाता है आत्तो वही सरीर प्रिया प्रियाभ्याम जब तक ये शरीर के साथ अभिमान है तादात में है प्रिया प्रियाभ्याम आत्म प्रिय अप्रिय ये दोनों के द्वारा व्याप्त रहेगा शरीरधारी है तो प्रिय अप्रिय तो होता ही रहेगा इससे वह छुटकारा नहीं होगा क्यों कहते हैं शरीर धारण क्यों किया है कहते हैं धर्मा धर्म का फल भोग करने के लिए धर्म होगा अधर्म होगा धर्म का फल प्रिय अधर्म का फल अप्रिय तो धर्मा धर्म का परिणाम हुआ है शरीर हो तो फल देगा एदम शरीरम आरभ्य और यह जो सुख दुख रूप का फल ये देगा प्रारब्ध कर्म का दो कार्य हैं इसलिए जब तक शरीर के साथ तादात्म्य है तब प्रिय अप्रिय इसका तो, तो अनुभव होता ही रहेगा इसको स्पष्ट करवाते हैं प्रजापति और न भाई स शरीर से सतह प्रिया प्रिय और अपहतिर अस्थि शरीर के साथ जब तक अभिमान रहेगा तादात्म्य रहेगा ये प्रिय प्रिय छूटेंगे नहीं जितना को इतना जितना प्रारब्ध है उतना तो भोग ही लेना पड़ेगा तो अगर शरीर के साथ आदत में नहीं होगा तो प्रारब्ध का भोग नहीं होगा जब तक प्रारब्ध बचा है इसे छुटकारा भी नहीं होगा इसलिए प्रारब्ध जितना जितना पूरा हो जाए बार बार हम लोग विचार करते हैं ये प्रारब्ध को ठेल करके रखना नहीं भोग ही लेना है तो जितना जितना भोग हो जाएगा तब तो फिर उससे हम मुक्त हो जाएंगे कठिन है किंतु इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है हम जब तक भागते रहेंगे इससे ये होगा नहीं पूरा भोग ही लेना पड़ेगा और अश अशरीरम वा वसतम न प्रिया प्रिय स्पृशत जब अशरीर हो जाएगा ये शरीर से जब तादाद में छूट जाएगा कब छूट जाएगा कहते हैं कि जब प्रारब्ध आपका पूरा हो जाएगा प्रारब्ध अर्थात ये जो दुख भोगने का प्रारब्ध ये पूरा हो जाएगा तभी ज्ञानम उत्पद्यते पुंग क्षयात पाप से जब आपका दुखों का प्रारब्ध पूरा हो जाएगा तब ज्ञान हो जाएगा इसलिए दुख अगर होता है तो उसको भोग ही लेना है और इस मार्ग में चलते हुए दुख होना चाहिए ऐसा नहीं कि संसार मार्ग में चलता है और दुख होता है कहते हैं ये प्रारब्ध पूरा हो जाने के बाद ज्ञान हो जाएगा वो नहीं होगा इस मार्ग में चले तभी होगा प्रजापति ने बता दिए है कि बता दिए कि जब तक यह शरीर के साथ संबंध रहेगा तब तक यह सुख दुख होता ही रहेगा आप ये जो सुसुप्ती अवस्था में आप सोचते हैं कि आपका नाश हो गया आपको कुछ पता नहीं चला तो उस समय में सूक्ष्म शरीर नहीं रहा अभी जागृत स्वप्न अवस्था में आप मानते हैं कि हमारा सूक्ष्म शरीर है और हमको ज्ञान होता है तो इसके साथ संबंध होने से मानते हैं कि हमको ज्ञान होता है जब ये सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध ही नहीं रहेगा तब तो कहेगा कि अज्ञानी कहेगा क्या हमको ज्ञान होता है तो ज्ञानी जानता है हम तो उचित रूप है उचित रूपों को कोई ज्ञान नहीं होता है तो इंद्र का भी विचार है कि हमको जागरूक स्वप्न में ज्ञान होता है इसलिए मैं जानता हूँ कि मैं हूँ हमको सुसूप्ति में ज्ञान नहीं होता है इसलिए हम जानते हैं कि हम सुसुप्ति में तो नष्ट जैसे हो गए अर्थात आप ये सूक्ष्म शरीर में तादात्म्य रखते हैं अब उससे भी छूट जाना है ये सूक्ष्म शरीर कहते हैं इसका कारण हो गया कारण शरीर अज्ञान के चलते आप ये सूक्ष्म शरीर में तादात्म्य करते हैं ये वास्तविक आपका नहीं है जो आप सोचते हैं कि हमको अभी जो ज्ञान होता है वो तब नहीं होता है अभी ज्ञान भी आपको नहीं हो रहा है आप इस ज्ञान का कर्ता नहीं है ये तो अंतकरण का परिणाम हो रहा है आप उसमें खाली प्रतिबिंबित तो होते हैं आप वहाँ केवल सत्ता मात्र है आप वहाँ करता नहीं है ये जो कर्तृत्व बुद्धि आपकी रहती है यही आपका बंधन हो गया आप अगर मानेंगे कि हमारी उपस्थिति से यह अंतकरण ज्ञान करता है हमारी उपस्थिति में अंतकरण अगर नहीं रहेगा तो ज्ञान नहीं करता हमारी उपस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है ये प्रजापति यहाँ समझा देते हैं जब तक तो ये अंतकरण के साथ संबंध होगा तब तो ज्ञान भी होगा और ज्ञान सुख दुख का हो सकते हैं तो सुख दुख होगा <laughs> यहाँ अभी यहाँ एक शंका इंद्र कर सकता है कि आप कहते हैं कि अशरीर हो जाने से प्रिया प्रिय का संबंध नहीं होगा अब प्रिय अप्रिय का संबंध नहीं होगा तब तो वही सुसुप्ति जैसा हो गया तो सुसुप्ति में प्रिय अप्रिय का संबंध होता है नहीं होता है तब तो वही स्थिति हो जाएगा किंतु तो यहाँ जो प्रजापति कहते हैं कि प्रिय अप्रिय तो का यह संबंध नहीं होगा अर्थात ये जो धर्म अधर्म का कार्य जो प्रिय अप्रिय तो इत्यादि होते हैं ये सब का संबंध नहीं, तो नहीं, तो तो नहीं रहेगा अशरीर हो जाना प्रिय प्रिय का संबंध नहीं होगा अर्थात ये धर्म धर्म का संबंध नहीं रहेगा इसका अर्थ नहीं कि जड़ हो गया नष्ट हो गया ओ इसका अर्थ नहीं है जब तक यह धर्माधर्म यह प्रारब्ध इस शरीर के लिए जितना है वो अभी बचा है तब तक वो सुख दुख करवाएगा और सुख दुख करवाएगा तो वो तादात्म्य करवाएगा इसलिए इसको भोग ही लेना है आगे जो वास्तविक अशरीर है हमारा स्वरूप है वो अविद्या के चलते यह सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में तादात्म्य कर जाता है और जब सुसुप्त अवस्था में जाता है कहते हैं कि यह तादात में छूट जाता है इसलिए वह सम्प्रसाद अवस्था को प्राप्त करता है प्रसन्न सम्प्रसन्न अवस्था को प्राप्त करता है है तो चित्त स्वरूप किंतु अविद्या से ये दोनों के साथ तादात्म्य करता है और जब अविद्या का यह कार्य फल देने का जब बंद होता है सामयिक कुछ क्षण के लिए यह तादात छूट जाता है तो वह सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है तादात्म्य होना और तादात्म्य छूट जाना यह दोनों अवस्था को आगे दृष्टांत दे करके दिखाते हैं जब स, स, शरीरों के साथ तादात्म्य रहेगा तब शरीर होगा ना शरीर होगा शरीर सशरीर शरीर होने से प्रिय अप्रिय का बोध होगा नहीं होगा होगा और जब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के साथ तादात छूट जाएगा तब सशरीर अशरीर अशरीर होगा तो प्रिय प्रिय हो संबंध न भविष्य इसी को एक दृष्टांत देते हैं अशरीर और सशरीर यहाँ किंतु शब्द व्यवहार किया जाता है थोड़ा विपरीत दिशा में जैसे वहाँ अशरीर होने से प्रिया प्रिय का संबंध नहीं होता अपना स्वरूप में रहता है आगे जो मंत्र आ रहा है उसमें अशरीर कह करके भिन्न रूप हो जाता है जो हमारा वास्तव स्वरूप है उसका दो रूप होता है एक स्वयं रूपेण अर्थात चिद रूपेण और एक देह रूपेण मैं मोटा हूँ पतला हूँ बुद्धिमान हूँ स्थूल सूक्ष्म जो भी है दो रूप होने से एक कहा जाता है कि स्वयन रूपेण स्वयं रूपेण कह करके किस रूपों को हटा दिया देह रूपों को जागरूक रूप में देह रूपेण मानता है अज्ञानी और दूसरा हो गया स्वयन रूपेण ये जो स्वयं रूपेण हुआ वो अशरीर हुआ क्योंकि जब स्वरूप को प्राप्त करता है शरीरधारी है क्या नहीं है तो स्वयं रूपेण का अर्थ वहाँ अशरीर था तो यह किंतु पर रूपेण को अशरीर कहा जाएगा आगे जो दृष्टांत तो देंगे शब्द थोड़ा विपरीत है अर्थ किंतु उसी को समझाने के लिए अशर वायुर्भ्रम विद्युत स्तनयतुर्शरीरा तथा एकता अमुषमाता काशा समुत्था परमज्योतिपंपद्य स्वयं रूपेण अभिष्प्य वायु अशरीर अभ्रम विद्युत स्तनयतुर्शरीरा चार अशर कह दिया एक वायु हो गया अशरीर अशरीर अर्थात ये जैसे मनुष्य पशु पक्षियों का जैसे शरीर है शिरो पानी आदि हाथ है पाँव है शिरो है इस प्रकार की वायु का है नहीं है नहीं होने से उसको अशरीर कहा गया और अभ्रम अभ्रम अर्थात तो मेघ विद्युत स्तनु मेघ गर्जन इनका कोई शरीर नहीं है अर्थात तो शिरो पानी आदि जैसे हाथ पाँव इत्यादि वो सब नहीं है और यह सब ये जो विद्युत हो गया मेघ गर्जन हो गया मेघ हुआ यह जब प्रयोजन नहीं है तो इनका अनुभव भी नहीं होता है ये सबका प्रयोजन क्या है कहते हैं वर्षा करना वर्षा प्रयोजन होने पर यह सब का अपना रूप दिखता है जब वर्षा का प्रयोजन नहीं है ये सब अपना रूप में नहीं रह करके पर रूप हो जाते हैं पर रूप क्या हो जाते हैं कहते हैं आकाश रूप हो जाते हैं जब फिर प्रयोजन आता है तब ये अपने रूप में आते हैं जब प्रयोजन नहीं है आकाश रूप में गए आकाश रूप में जब गए ये स्वरूप हुआ न पररूप हुआ पररूप हुआ आकाश रूप में जाना पररूप हुआ और जब स्वरूप में आए कहते हैं कि अपना कार्य करने के लिए मेघ दिखने लगा मेघ गर्जन हुआ विद्युत हुआ ये भी सब स्वरूप में आए और जब आकाश रूप में गए तब कहा जाता है कि अशरीराणी आकाश रूप इनका स्वरूप हुआ ना पर रूप हुआ अभी पर रूप जो है वो अशरीर है ये दृष्टांत तो देते हैं और जो हमारा दृष्टान्त तो था जब स्वरूप में गया जीव जब अपना स्वरूप में गया तब अशरीर था ना सशरीर था अशरीर तो वहां स्वयं रूपेण अशरीर हमारा दृष्टान्त तो, और दृष्टान्त तो हो गया पर रूपेण अशरीर शब्द में थोड़ा आगे पीछे है तात्पर्य तो वही कह रहे हैं तद यथा एतानी ऐतानी अर्थात यह जो विद्युत स्तन इतु मेघ गर्जन रेघ ये सब अमुषमात आकाशात ये सब इसी आकाश से प्रयोजन जब होता है वहां से निकल जाते हैं परम ज्योतिर् उपसंपद्य परम ज्योति अर्थात जब शीतकाल पूरा हो जाता है आगे कौन सा ऋतु आएगा शीतकाल जो अच्छा बसंत हो जाएगा ठीक है बसंत ही पूरा हो जाएगा आगे ग्रीष्मकाल आएगा तो ग्रीष्मकाल आने से तब ज्योति परम ज्योति होगा शीतकाल में परम ज्योति नहीं होता है ग्रीष्मकाल में परम ज्योति होगा कौन सा ज्योति ग्रीष्मकाल में अधिक होगा जो शीतकाल में नहीं है सूर्य का तो इस यहाँ परम ज्योति शब्द जो का अर्थ है कि साबित्रम ज्योति जो सूर्य का ज्योति जिस समय में इनका प्रयोजन आएगा ये सूर्य ज्योति को प्राप्त करके स्वयं रूपेण अपना रूप को प्राप्त कर लेंगे कौन कहते हैं मेघ और विद्युत और मेघ गर्जना सूर्य का जो किरण अर्थात तेज जो कि ग्रीष्म काल में अधिक होगा उसको प्राप्त करके ये सब अपने रूप में आ जाएंगे और जब प्रयोजन पूरा हो जाएगा तब तो सूर्य का ये स्वयं ज्योति भी जो परम ज्योति ये भी चला जाएगा जब वर्षा काल के बाद पूरा हो जाएगा तब तो सूर्य का ये परम ज्योति नहीं रहेगा नहीं रहने से ये भी सब अपने स्वयं रूप में नहीं रह पाएंगे नहीं रह करके आकाश रूप को प्राप्त कर लेंगे आकाशात हाँ समुत्था परम ज्योतिरूप सम्पद्य तेन रूपेण अभिनष्पद्य स्वेन रूपेण अभिनष्प्य जब ये काल आएगा तो फिर कहते हैं ये जल वाष्प होने लगेगा अभी मेघ बनेगा आगे पूर्व बात इत्यादि ये सब मेघ को चलाएंगे आगे विद्युत होगा स्तनयत्न होगा ये सब जो कि प्रयोजन नहीं रहने का अवस्था में आकाश रूप को प्राप्त कर गए थे पर रूप को प्राप्त कर गए थे प्रयोजन आने से ये सब स्वरूपों में आ जाते हैं ये केवल दृष्टान्त तो इतना दिया कि स्वरूप पररूप को प्राप्त करते हैं और सशरीर है इसके लिए वो दृष्टांत तो नहीं है मतलब वो भी है किंतु तो थोड़ा विपरीत है शब्दावली ये थोड़ा निश्चय कलन है जैसे ये दृष्टांत तो हुआ एक स्वरूप होता है एक पररूप होता है इसी प्रकार की एवेब संप्रसद अस्मा शरीरा समुत्थ परम ज्योतिपंपद्य स्वन रूपेण अभिष्प्य स उत्तम पुष्प जक्षत क्रीडन रम स्त्रीर्वा युवने यौवने वाने व्यातिर्वा नोपजन इदं इदीरें स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेव अयम् अस्म शरीर प्राणो युक्त एवमें जैसे दृष्ट यह सब पदार्थ कभी स्वरूप में रहते हैं कभी पररूप हो जाते हैं इसी प्रकार की ऐसा संप्रसाद संप्रसाद अर्थात जो हमारा वास्तव स्वरूप है अस्मात् शरीरात समुत्थाय यह शरीर से शरीर था उनका जब यह, में यह पर, शरीर में तादात्म्य करता है चैतन्य ये स्वरूप ना पररूप होता है शरीर में तादात करना पररूप पर से समुत्थाय जैसे आकाश में सब तादात में कर गए थे जो प्रयोजन नहीं था ये विद्युत तो मेघ इत्यादि जब प्रयोजन आया तब वहाँ से समुत्थाय वहाँ से उठ गए निकल गए तादात में आकाश से छोड़ के निकल गए इसी प्रकार की यह जो पररूप को प्राप्त कर लिया था जो चैतन्य पर को प्राप्त कर गया था किस अवस्था में पररूप प्राप्त किया जब यह जागरूक आया देह के साथ तादात्म्य कर गया और जब अस्मात्रा समुत्थाय इस शरीर से जब उठ जाएगा उठ जाएगा का शरीर से तादात्म्य छूट जाएगा नहीं कि ज्ञान हो गया तो ज्ञानी का शरीर गिर जाएगा वो नहीं परम ज्योतिर् उपसंपद्य अर्थात यह शरीर से तादात्म्य कैसा छूट जाएगा कहते हैं कि परम ज्योतिर् उपसंपद्य यहाँ परम ज्योति का अर्थ हो गया जो परमात्मा परम ज्योति को प्राप्त कैसा करेगा कहते हैं स्वयन रूपेण देह रूपेण नहीं स्वयन रूपेण परम ज्योति रूप संपरीर से तादात्म्य छूट जाता है स उत्तम पुरुष यह जो संप्रसाद हुआ यही उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष है श्रेष्ठ अर्थात तो वही चिद्रूप है चैतन्य है स तत्र परिएती अभी वह जो चैतन्य हुआ जो अपना स्वरूप हुआ वो केवल एक ही शरीर में है ना सभी शरीर में है सभी शरीर में विद्यमान होने से कहते हैं स तत्र परियेती जक्षत क्रीड़न रममाण स्त्री निर्वा ज्ञाति भीरवा वो हा? सभी शरीर में अब वही परिति परित एति गच्छति सभी शरीर में वही विद्यमान होता है इंद्र जो कुछ भोग करता है वो भी जानता है कि मैं ही मैं भी मतलब मैं ही वही भोग करता हूँ क्योंकि इंद्र का शरीर में मैं ही विद्यमान हूँ स स अर्थात वह ज्ञानी तत्र तत्र अर्थात अन्य अन्य शरीर में चाहे इंद्र शरीर हो चाहे सम्राट शरीर हो सभी शरीर में वही विद्यमान है कोई शरीर जक्षत जक्षत अर्थात भोजन करता हुआ स्वादिष्ट कोई क्रीडन अर्थात क्रीड़ा करता हुआ कोई रममायण कोई रमण करता हुआ स्त्रियों के साथ कोई यान अर्थात वाहन इत्यादि के साथ ज्ञातियों के साथ संबंधियों के साथ जहाँ कोई कुछ भी करता है ये जानता है कि मैं ही करता हूँ सभी शरीर में मैं ही विद्यमान हूँ सभी शरीर में मैं ही विद्यमान हूँ तो फिर एक ही शरीर में तादात्म्य कर जाएगा इसी को आगे बोलते हैं कि न उपजनम स्मरण उपजनम शरीरम तो ये उप समीप होने से जन्म होता है स्त्री पुरुष का संबंध होने से जन्म होता है इसलिए उपजनम कहते हैं अथवा सामीप्यम गच्छति इसमें तादात्म्य कर जाता है शरीर में इसलिए शरीर को उपजनम कहते हैं जिस समय में वो सभी शरीर में अपनी स्थिति अनुभव करता है उस समय में एक जो शरीर उसमें और उसको तादात्म्य नहीं करता है स्मरण नहीं करता है उपजनम न स्मरण इदम शरीरम यह जो शरीर है उपजन है इसको स्मरण नहीं करता हुए मेरा है इस प्रकार की बुद्धि नहीं होती है और यह शरीर में कहते हैं स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त जैसे प्रयोग्य प्रयुज्यते प्रयोग्य जो अश्व बलिवर्ध बैल इत्यादि जोतते हैं इसमें रथ में अथवा हल में क्यों कहते हैं आचरणे आचरणे कर्मणि उसका रथ को खींचना है आकर्षण करना है जैसे ये रथ को खींचने के लिए अश्व बलिवर्द इत्यादियों का व्यवहार किया जाता है लगाया जाता है वो रथ में अथवा हल में इसी प्रकार की यह शरीर में शरीर हो गया रथस्थानीय यह शरीर में भी वो अश्वस्थानीय हो गए प्राण ये सब प्राण ये शरीर को चलाते हैं इसलिए प्राण ये शरीर में रहता है इसको चलाता है और सभी शरीर में ये प्राण विद्यमान है ज्ञानी सभी शरीर में मैं ही हूँ इस प्रकार की बुद्धि रहती है तो प्राण ही इस जो चैतन्य प्रत्येक शरीर में विद्यमान होकर के तादात्म्य कर जाता है तो जीव बन जाता है एक शरीर से अन्य शरीर को जाता है ये प्राण के द्वारा ही जाता है तो यहाँ ये बात भी प्रजापति बता देते हैं तो है तो वही संप्रसाद चिद्रूप है किंतु शरीर में जब तक तादात्म्य करता है प्राणों के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर को जाता रहता है हम लोग प्रश्नोपनिषद में देखे थे कश्मिन नो हम उत्क्रांतें उत्क्रांतो भविष्यामी कस्मिन बा प्रतिष्ठितें प्रतिष्ठाष्यामी इस प्रकार की जो था यह जीव का शरीर से शरीरांतर के उत्क्रमण के लिए ये प्राण ही है जब तक यह अर्थात अज्ञान अवस्था में है शरीर में तादात्म्य प्राण के द्वारा शरीरांतर प्राप्त करते रहेगा जब शरीर से तादात्म्य छूट गया सभी शरीर में मैं ही विद्यमान हूँ इस प्रकार निश्चय होगा और गमनागमन नहीं रहेगा अथ येतद आकाशम अनुविष्ण चक्षु स चाक्षुष पुरुषो दर्शनाय चक्षुर्थ यो वेद इदम जिघ्राणी स आत्मा गय भ्राण अथ यो वेद इदम अभिहराणी स आत्मा अभिहराय वाग अथ यो वेद श्रृण श्रृणवाणी स आत्मा श्रवणा श्रोत्र अथ यहात गोलक में शरीर में जो गोलक होते हैं छिद्र होते हैं तद आकाशम आकाशम अर्थात इंद्रियों का स्थान गोलक कहते हैं वो छिद्र कहा जाता शरीर में छिद्र उसमें अनुविषणम अनुविषणम चक्षु अर्थात वो छिद्र में चक्षुर्रिय हैं और वो चक्षुर्रिय क्या करते हैं कहते हैं कि ज्ञानजनक होते हैं लाकर के विषय अंतकरण में पहुंचाएंगे और वो सब जो अंतकरण का परिणाम हुआ ज्ञान ज्ञानाकार वृत्ति हुआ इसमें प्रतिबिंबित तो होगा प्रतिबिंबित तो होकर के जब चक्षुरजन्य ज्ञान को वो प्रकाश करेगा तब उस आत्मा को कह दिया जाएगा कि अयम चाक्षुष पुरुष है वो शुद्ध किंतु जिस समय में चाक्षुष ज्ञान को प्रकाश करेगा उसको कहा जाएगा चाक्षुष पुरुष वो कौन है कहते हैं वही आत्मा है और ये चक्षु क्या है उसका कहते हैं चक्षु उसका करण दर्शनाय दर्शन आय अर्थात तो दर्शन जन्य ज्ञान करण आय दर्शन से जो अंतकरण का ज्ञान होता है वो ज्ञान करने के लिए चक्षु हो गया कर्ण चक्षु चक्षु से ज्ञान को प्रकाश करने से वो पुरुषों को कह दिया गया चाक्षुष पुरुष वो कौन है कहते हैं साक्षी वही है चैतन्य वही आत्मा अथवा यो वेद एकदम जिग्राणी थी स आत्मा जो जानता है कि मैं गंध ग्रहण कर रहा हूँ कहते हैं वही आत्मा है और ये घ्राण इंद्रिय क्या है कहते घ्राण इंद्रिय गंध ग्रहण करने के लिए अर्थात गंध ग्रहण होने से जो अंतकरण के परिणाम हुआ गंधाकार वृत्ति हुआ उसको जो प्रकाशित करता है अथ यो वेद इदम अभ्य अभिव्याहराणी अभिभ्याहरा शब्द उच्चारण जो जानता है कि मैं यह शब्द उच्चारण कर रहा हूँ कहते करने वाला वही आत्मा ही है और उसका बाघ कहते हैं शब्द उच्चारण करने के लिए जो जानता है कि अहम श्रीण मैं सुन रहा हूं कहते हैं जो इस प्रकार की जानता है वही आत्मा है अर्थात श्रवण जन्य ज्ञान को प्रकाश करने वाला और वो श्रोत्र इंद्रिय उसका क्या है कहते हैं कि स्रोत्र इंद्रिय उसका कर्ण है इस मंत्र के द्वारा क्या कहा जा रहा है सर्वत्र कहा जाता है कि जो यह चक्षजन्य ज्ञान को जानता है वो आत्मा है जो श्रवण जन्य ज्ञान को जानता है वो आत्मा है अर्थात ये सब जो इंद्रिय है ज्ञान करवाते हैं यह लिंग है उस परमात्मा को बता देने के लिए इंद्रिय विषय ग्रहण करते हैं ज्ञान उसे होता है परमात्मा उसको प्रकाशित करते हैं अगर हमको पता चलता है कि यह ज्ञान होता है ये शब्द हम सुनते हैं तो अर्थात यही प्रमाण है कि अर्थात हम विद्यमान है हम ही वो आत्मा है जो सुनता है वही आत्मा अगर लगता है कि मैं सुनता हूं तो आप ही आत्मा है तात्पर्य वही हुआ कि प्रत्येक अंतकरण वृत्ति को प्रकाशित करता है हम लोग के नौपनिषद में मंत्र देखे प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्व ही बिंदते ये जो प्रत्येक अंतकरण वृत्ति प्रकाशित तो हो रहा है कौन कर रहा है कहते हैं मैं ही तो जान रहा हूँ जिस जिसको इस प्रकार के निश्चय हो गया कहते हैं वो ही अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है जान लेता है अथ यो वेद इद मनीति स आत्मा मनो दैवं दैव चक्षु स वे न दैवन चक्षुषा मनसा एतान काम पश्यन रमते ये ब्रह्म लोके जैसे अन्य इंद्रिय के बारे में कह दिया गया इसी प्रकार की जो जानता है कि मैं मनन कर रहा हूँ अर्थात तो मेरा अभी विचार चल रहा है जो जानता है स आत्मा आपके मन में विचार चल रहा है तो आप ही तो जान रहे हैं कि हैं आप ही आत्मा है वही आत्मा है तो अर्थात यहाँ जानता है जैसे अंतकरण विषय को जानता है साक्षी इस प्रकार नहीं जानता है दोनों में थोड़ा अलग है अंतकरण बिकारी होकर के जानता है साक्षी बिकारी नहीं स्थिति मात्र से सत्ता मात्र से प्रकाश मात्र करेगा जब ये आप लोग भी थोड़ा अभ्यास करके देख सकते हैं जैसे कहते ना शब्द आया और शब्द के साथ हम रास्ते में पहुंच गए ऑटो का अगर जोर आवाज़ हो रहा है हम और थोड़ी यहाँ बैठेंगे सत्संग भवन में हम कहाँ हो जाएंगे रास्ता में हो जाएंगे अगर अभ्यास करते करते थोड़ा उद्यम करके कभी सोचेगा कि क्यों हम रास्ता में जा रहे हैं अभी तो हम ये कर्ण गहोर में रह करके इसको देखते हैं कि हमको एक शब्द यही ग्रहण हो रहा है ये दोनों का स्थिति थोड़ा अलग हो जाएगा अगर ऐसा कर पाएंगे देखेंगे रास्ता में चले जाने से तजन्य विक्षेप विकार जितना होता है आप जब कर्ण में शब्द हो रहा है सुनने लगेंगे तो उतना विकार नहीं आएगा ये थोड़ा उससे हट गया इंद्रियो में आ गया विषय में नहीं जा करके इंद्रिय में आ गया उससे और हट पाएगा ये जो कर्ण गहोर में शब्द है इसको तो मैं ही जान रहा हूँ ना जिस समय में ऐसा बुद्धि हो जाएगा कि मैं ही जान रहा हूँ और ये शब्द का ज्ञान ये नहीं रहेगा और स्थित हो जाएगा स्वरूप में जिस जिसको इस प्रकार के अनुभव है वो सारे उसका बुद्धि बंद हो जाएगा सारे ये ज्ञान बंद हो जाएगा स्थित तो हो जाएगा अर्थात तो वो स्वरूपाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति जिसको कहते हैं उसमें वो आ जाएगा यह जो आत्मा जान रहा ही है ये पदार्थों को सब कहते हैं कि मन जब जान रहा है कहते हैं आत्मा ही जान रहा है केवल वह सत्ता मात्र से प्रकाश कर रहा है कोई कर्ता नहीं है जैसे सूर्य कहते हैं सूर्य ऐसे पदार्थों को प्रकाश करता है सूर्य में कोई कर्तृत्व तो नहीं है सत्ता मात्र से प्रकाशित तो हो जाता है और ये मनो कहते हैं मनो चक्षु और बाकी सब जो इंद्रिय है वो सब दैव चक्षु नहीं है क्यों कहते हैं वो सब अदैव चक्षु इंद्रिय जो सामने में पदार्थ है उसी को ही ग्रहण करेगा वर्तमान काल पदार्थों को ही इंद्रिय ग्रहण करेगा प्रत्यक्षम च गृह्य चक्षुराधना प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष विद्यमान चह्यते इंद्रियादिना अच्छा तो सामने में पदार्थ विद्यमान है तभी तो इंद्रिय उनको ग्रहण करेंगे किंतु मन केवल विद्यमान पदार्थों को ग्रहण करेगा न भूत भविष्यत पदार्थों को भी विचार करते रहेगा करते रहेगा इसलिए मन को दैव चक्षु कहा गया बाकी जो इंद्रिय होते हैं वो सब अदैव स व ए स एते न ये जो मन हो गया ये हो गया दैव चक्षु इसके द्वारा ऐतान कामान पश्यन ये सब काम कहाँ है कहते हैं कि यही हृदय में है ये सबको जान लेता है अर्थात उसका सारे काम देख लेता है कि ये सारे काम ये ब्रह्मलोक में ही है अर्थात ये मेरे में ही आश्रित है रमते कामान पश्यन रमते सारे काम को ये मन के द्वारा देख लेता है और उसमें उसको शांत हो जाता है रमण होता है अर्थात सुख होता है यह एते ब्रह्मलोके ब्रह्मलोक यहाँ अर्थात तो अपना स्वरूप अपना स्वरूप में ही यह सारे पदार्थ विद्यमान है किंतु अगर अपने स्वरूप में ही ये सारे काम्य पदार्थ विद्यमान थे तो सर्वदा हमको अनुभव भी होना चाहिए कहते नहीं होगा पहले कहा गया था अनृता पिधाना अन्य विषय चिंतन करता है तो यह विषय नहीं आएगा इस विषय में जब चिंतन करेगा संकल्प करेगा ये सब अनुभव होने लगेंगे पहले विचार हुआ था जब वो चिंतन करेगा कि हमको पूर्वजन्म का पितर पितरों का दर्शन होना चाहिए हो जाएगा मातरों का दर्शन होना चाहिए हो जाएगा सब इसी में ही स्वरूप में ही विद्यमान है किंतु तो अच्छादित होता है तब तो अनुभव नहीं करता बाह्य विषय में अन्यत्र मन चला जाता है तो वह पदार्थों को अनुभव नहीं कर पाता है किंतु तो जिस विषय का चिंतन करेगा वो उसका अनुभव कर लेगा क्योंकि सभी तो उसी में ही आश्रित हैं तंग आत्मासते तस्मा सर्वे लोका आत्ता काम सर्वाश्लोकान आपनोति सर्वाश काम का यमुदीज प्रजापतिवाच प्रजापतिवाच तम बा एतम देव उपासते नम अभी इंद्र को निश्चय हो गया अभी इंद्र प्रत्यावर्तन किया अपना देवताओं के पास देवताओं को बता दिया ऐसे ऐसे वो सब है अभी देवता भी उसको जान करके तम बा एतम जो प्रजापति ने इंद्र को उपदेश किया था परम्परा क्रम में अन्य देवताओं को भी वो प्राप्त हुआ और वो लोग भी उसी आत्मा को उपासना करते हैं अर्थात उसी का ही चिंतन ध्यान करते हैं तस्मात वो उपासना करने से तेम सर्वेक्ष लोका आत्ता सभी लोग वो लोग प्राप्त कर लेते हैं वही इंद्र क्यों गया था प्रजापति के पास वो उसको जानने के लिए गया था जिसके चलते सारे लोग सारे काम्य पदार्थ उसको प्राप्त हो जाएंगे और इंद्र जब जान लिया उसको प्राप्त हुआ बाकी सबको भी बता दिया वो ज्ञान से अन्य को भी वो सारे काम्य पदार्थ सारे लोग को प्राप्त हो गया तो ठीक है इंद्र को हो गया था बाकी देवताओं को हो गया उनका परंपरा से तो आजकल किसी को होगा तो कहते हैं स सर्वांश कामान आपनुति सर्वा सर्वांश लोकान्नौति सर्वांश कामान यह तम आत्मा नम अनुद्य बीजानाती आज भी जो इस आत्मा को अनुविद्य शास्त्र आचार्य ये सब से जान करके भी बीजानाती अपक्षत्व निश्चय कर लेता है आज भी वो सारे लोग सारे काम्य पदार्थों को प्राप्त कर लेता है जो आत्मा का अनुभव कर लेता है उसका सारे काम उसका पूर्ति हो जाता है बाकी सब अध्यस्त है कल्पित है इस प्रकार के निश्चय होकर के ह प्रजापति रुवाच इंद्र को ज्ञान हुआ अन्य अन्यदेवता को कुछ हुआ और आज भी हो सकता है ये बात प्रजापति कह रहे हैं श्याम छबलम प्रपद्ये सबला श्याम प्रपद्ये अश्वइव रोमाणी विधुय पाप चंद्र इव प्रमुच्य धूत्वा शरीरम अकतम कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामी अभिसंभवामी श्यामा छबलम प्रपद्य श्याम शब्द का अर्थ हृदय हार्द्य ब्रह्म कहा जाता है उससे सबलम सबलम अर्थात ब्रह्मलोक हार्द्य ब्रह्म अर्थात अभी वह परिच्छिन अवस्था में अनुभव कर रहा है और वो ब्रह्म को ध्यान कर रहा है सबलम सबलम का अर्थ होता है चित्रितम वो ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक पहले कहा गया था वहाँ अर ऐसा दो सर है अर्थात तालाब है और वहां सुख है इस प्रकार की सब कहा गया था अभी किंतु जीव रूपेण अपने को अनुभव कर रहा है और ध्यान कर रहा है कि मैं वो व्यापक ब्रह्म हूँ आप अगर व्यापक ब्रह्म है तो फिर ये परिचिन क्यों हो गए कहते हैं अनै न जीवे न नाम रूपे व्याकर तो हम अर्थात ब्रह्म तो था मतलब ब्रह्म है किंतु अभी जीव बन गया हूँ यह सब सृष्टि करने के लिए तो श्यामा छबलम प्रपद्य तो श्याम अर्थात अभी हार्द्य ब्रह्म रूपेण विद्यमान हूँ अर्थात शरीर तादात्म्य अनुभव करता हूँ प्रत्येगात्मा रूपेण मतलब प्रत्येगात्मा अर्थात मैं परिचिन रूपेण हूँ ध्यान करके सबलम ब्रह्म लोगों को प्राप्त कर लूँगा मृत्यु के पश्चात क्यों आप अभी ब्रह्म रूपेण है और ब्रह्म लोगों को प्राप्त करेंगे कहते हैं कि सबलात् श्याम प्रपद्ये वो ब्रह्मलोक से हम च्युत होकर के अभी हार्द्य में हम हृदय में हम आ गया अर्थात सबलात्म श्याम को मैं प्रपद्ये अर्थात प्रपन्नो अस्मि यद्यपि मैं अपरिचिन्न हूँ किंतु अभी हार्द्य ब्रह्म रूपेण मैं परिच्छिन्न होकर के विद्यमान हूँ इसलिए ध्यान करके पुनः मैं यह हार्द्य ब्रह्म रूप से ब्रह्म लोकों को प्राप्त कर लूं ये ध्यान से अर्थात ये कोई उसका ज्ञान के लिए नहीं कर रहा है लोकांतर गति होगा ब्रह्म लोकों को प्राप्त करेगा किंतु कैसे आप ब्रह्म लोक प्राप्त कर लेंगे पाप है तो ब्रह्म लोक नहीं होगा इसे इसलिए कहते हैं अश्व रोमाणी विधुय पापम जैसे अश्व अपना रोम को सब कंपनों के द्वारा वो हटा देता है जो व्यर्थ हो गए जो रोमानी उनको निकाल देता है इसी प्रकार की यह ध्यान करने वाला उपासक अपने पापों को स्व क्षय कर देता है ध्यान के सामर्थ्य से करके कहते हैं राहु जैसे राहु का मुख से जैसे चंद्र निकल जाता है इसी प्रकार की पाप का बंधन से वह छूट छूट जाता है शरीरम हम धुतवा धुतवा अर्थात त्याग करके शरीर त्याग स्थूल शरीर से मुक्त हो करके कृतात्मा कृतात्मा अर्थात ध्यान करके जो करना था कर दिया अपना परिचिन्न भाव चला गया ब्रह्म लोकों को प्राप्त करेगा अकृतम ब्रह्म लोकम अभि मैं हो जाऊंगा इस प्रकार के अर्थात ये ध्यान से प्राप्त करेगा ये कोई सद्य मुक्ति का बात नहीं है ये मुक्ति का बात है अभी संभवामी अर्थात लोकांतर को प्राप्त करूँगा इस प्रकार के चिंतन है ब्रह्म लोक को प्राप्त करेगा य मंत्र आगे मंत्र सुद्ध ब्रह्म का निर्देश करते हैं आकाशो वे नाम नाम रूपयोर नामिता ते यद तद्द्रह्म तदमृत स आत्मा प्रजापते हे सभा वैश्मे यशोहम भवामी ब्राह्मणा यशोराजा यशो विषा यशो अहम अपथी स हाहम यशा यश श्येतम अदत्कम अदत्क श्येतम लिंदुम माभिगम लिंदुम मा, मा अभिगम लिंदु अनुसर है नपुंसक लिंग है आकाशो है नाम आकाश अर्थात ब्रह्म चिद्रूप नाम रूपयोर निर्वहिता नाम और रूप ये दोनों का निर्वाह करने वाला अर्थात आश्रय नाम रूप जगत का बीज है जगत का कारण उससे जगत प्रकट हो जाता है बाकी तो कहते नाम रूप का आश्रय आधार कौन है कहते आकाश अगर नाम रूप का आधार आकाश होगा तो ये भूताकाश नहीं होगा क्योंकि भूताकाश स्वयं नाम रूप के अंदर आ गया ये आकाश अर्थात तो जिसको चित कहा जाता है ब्रह्म ते यद अंतरा तद ब्रह्म ते अर्थात नाम रूप ये नाम रूप जिसमें आश्रित है वो ब्रह्म है तद है वही अविनाशी है स्वात्मा सभी का, सभी का प्रत्यक वही है प्रत्यगात्मा सभी का वही है वही ब्रह्म है प्रजापति है स्वभा वैष्म प्रपद्य इस अर्थात उपासना से ज्ञान से ज्ञान अर्थात यहाँ इस प्रकार के चिंतन करके प्रजापति का सभा उसको मैं प्राप्त कर लूँगा ब्रह्म तो है नाम रूप का अधिष्ठान और ये नाम रूप उसमें आश्रित है वो अमृत है वो आत्मा है उसका चिंतन ध्यान करके मैं प्रजापति का सभा में अर्थात ब्रह्म लोकों को प्राप्त कर लूँ अहम यशो भवामि यश अर्थात आत्मा मैं आत्मस्वरूप हो जाऊँगा ब्राह्मण नाम यशो तो ये जो यश हो जाऊँ यश अर्थात आत्मा अब किसका यश हो जाएंगे कहते हैं ब्राह्मणों का यश यश अर्थात ब्राह्मणों का आत्मा बन जाओ तो क्यों ब्राह्मणों का कहते हैं कहते हैं ब्राह्मणों का वही कार्य है सर्वदा इन्हीं का ही चिंतन करना है आत्मा का, आत्म का ही चिंतन करना है उनका मुख्य कार्य आगे यशो विषाम यश कहते हैं वो भी अधिकारी है चिंतन कर सकते हैं इस तत्व का अहम अनुप्रापी अर्थात तो वह आत्मा को प्राप्त करने का मैं इच्छा कर रहा हूँ स अह अहम यश शाम ये जो देह इंद्रिय इत्यादि वो भी सब यश है क्योंकि इसके साथ भी आत्मा तादात्म्य करके मानता है मैं देह हूँ इंद्रिय हूँ मन हूँ ये सब मानता है और यहाँ यश शब्द का अर्थ आत्मा हो रहा है देह इंद्रिय मन ये सब को भी आत्मा शब्द से कह दिया जाता है क्योंकि इसमें तादात्म्य होता है और उनका आत्मा अर्थात उनका जो वास्तव अधिष्ठान यश शाम यश दूसरा यश हो गया आत्मा प्रथम यश हो गया जो मिथ्या आत्मा श्वेतम अदत्कम अदत्कम श्वेत श्वेत अर्थात बेर जो पक जाता है जो वर्ण होता है उसको श्वेत श्त श्वेत नहीं श्येत है रोहित वर्ण रक्त वर्ण जो बेर पक जाने से जैसा होता है और वो क्या है कहते हैं अदत्त अर्थात अविद्यमान दंतो यश्य जिसमें दांत नहीं है दांत नहीं है लाल वर्ण है रक्त वर्ण है और अदत्त किंतु खाने वाला है खाएगा किंतु उसमें दांत नहीं है और रक्त वर्ण है वो क्या है कहते हैं श्वेतम लिंदु लिंदु अर्थात स्त्रीवनी तो स्त्रीवनी इसका ये देते हैं अर्थात रक्त वर्ण है वो खा जाएगा और उसमें कोई दांत नहीं है खा जाएगा अर्थात जो संबंध करते हैं कहते हैं उनका बल वीर्य मेधा सब नाश हो जाता है जो ये ब्रह्मचर्य रक्षा करते हैं कहते हैं वही इस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं और जो उसमें अधिक रत होता है उसका सारे नष्ट हो जाता है और यहाँ ये यह उपासना करने वाला कहता है कि माँ लिंदु अर्थात मैं उस योनि को पुनः योनि अर्थात गर्भ को मैं पुनः प्राप्त न करू दोबारा कहते हैं मां मा अभिगाम अर्थात मेरे को कभी भी और गर्भवास न हो मैं पुनः ये शरीर के लिए और ना आ जाऊं क्रम मुक्ति हो जाए तात्पर्य अः ये जो गर्भवास कहते हैं अत्यंत अनर्थ का हेतु है इसलिए द्रीवचन दो बार कहा गया अत्यंत अनर्थ होता है इसे प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हमको तो ब्रह्मलोक प्राप्त हो जहाँ से हम क्रम मुक्त हो जाएगा तद ही तद्ब्रह्म प्रजापत उवाच प्रजापति मनु प्रजाभ्य आचार्यकुला वेदम अधीत्य यथा विधान कर्माति कर्मातिशेषेण से अभिषम्य कुटुंबे शुचो देशे स्वाध्याय अधीयन धाकान विदधत आत्मनि आत्मनि संप्रतिष्ठाप्य सर्वेंद्रिया संप्रतिप्य अहिंसा सर्वूतानी अत्रीर्थेभ्य स खलुवर्तयन युषम ब्रह्म लोकम्प्य न चुनरावर्तते न यह जो विद्या का विचार किया गया प्रजापति विद्या कहते हैं अष्टम अध्याय में प्रजापति ब्रह्मा इसको प्रजापति को कहे और प्रजापति इसको अपने प्रजाओं को, प्र, को कहे पुत्र को कहे पुत्र कौन है मनु प्रजापति अर्थात कश्यप कश्यप मनु को कहे मनु प्रजाओं को आगे कहे इस विद्या को कहते हैं कैसे से प्राप्त होगा कहते हैं आचार्य कुलाद वेदम अध्यय गुरुगृह में जाकर के सेवा पूर्वक जैसे इंद्र किया अर्थ के साथ वेद को अध्ययन करके यथा विधानम गुरो हो कर्म अति अतिशेषण गुरु का जो कर्म वह सेवा करते हुए जो अवशिष्ट काल में यह अध्ययन करने के लिए यहाँ कहा जाता है अर्थात गुरु शुश्रूषा ये प्रथम कार्य है अवशिष्ट समय में यह अध्ययन करें अवशिष्ट समय में अध्ययन करके अभी समावृत्त्य जब अध्ययन पूरा हो जाता है अर्थ के साथ जब अध्ययन पूरा हो जाता है तभी गुरुगृह से गुरु का अनुमति क्रम में घर में आ जाए कुटुम्बे गृहस्थ होकर के शुच् देश पवित्र स्थान पर रह कर के स्वाध्याय अधियान गृहस्थ का ये प्रथम कार्य है स्वाध्याय अधियान प्रथम कहा गया जब गुरुकुल से घर में आ गया कहते हैं प्रथम कार्य है कि स्वाध्याय तो नित्य करना है धार्मिकान विदधत तो जो स्वाध्याय करता है कहीं उसमें जो उसको ज्ञान होता है स्वयं अनुष्ठान करे और पुत्र पौत्र इत्यादि सभी को इसका भी ज्ञान कराए इस मार्ग में चलाए धार्मिकान विदधत्त दूसरों में धारण करवाते हुए रखते हुए पुत्र पौत्र इत्यादि को भी इस मार्ग में चलाते हुए सर्वेन्द्रियाणी सम प्रतिष्ठाप्य सारे इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए नियमन करते हुए अहिंसन सर्वभूता अन्यत्र तीर्थेभ्य तीर्थ अर्थात जहाँ अनुमति दी गई है हिंसा करने के लिए याग आदि में कहीं तद तो अतिरिक्त कहीं भी भूतों का हिंसा न करें केवल जहाँ शास्त्र अनुमति दिया है वहीं कर सकते हैं यागादि में अन्यत्र कभी भी हिंसा नहीं करें सखलु एवं बर्तयन इस प्रकार की जीवन धारण करते हुए जब तक आयुष है इस लोक में अपना कर्तव्य करते रहे और आगे ब्रह्मलोकम लोकम अभिसंपद्यते हिरण्यगर्भलोकों को प्राप्त कर लेगा न च पुनरावर्तते हिरण्य गर्भलोक से इस कल्प में पुनरावृत्ति नहीं हो जाएगा न च पुनरावर्तते पुनः जब वहाँ का भोग उसका पूरा हो जाएगा प्रत्यावर्तन करेगा अगर पूर्ण निष्काम होकर के किया है उपासना तब कर्म मुक्ति हो जाएगी नहीं तो कहते हैं कि वहाँ का भोग पूरा हो जाने के बाद पुनरावृत्ति ये करना होगा इसके साथ यह छांदोग्य उपनिषद पूरा हुआ ओमाप्या ममांगा नि वाक प्राण चक्षु श्रोत्रथो बलम इंद्रिया चर्वाणी सर्वंग ब्रह्मोपनिषदंग माँ ह्रह्म निराकु मां माँ ब्रह्म निराकोद निराकरण अस्त अ निरते य उपनिषदर्मास्ते मयि सन्त ते मयि संतु ओम शांति शांति शांति इसके साथ यह ज्ञान यज्ञ उपनिषद ज्ञानय शिवजी की महती कृपा से महाराज जी के आशीर्वाद से ये पूरा हुआ आप लोगों का धैर्य से भी ये पूरा हुआ तो आप लोगों का भी धन्यवाद प्रातःकाल जैसे हम लोग विचार कर रहे थे आप लोग जो अपने अपने स्थान में चले जाएंगे हो सकता है कि इस प्रकार जीवन जी भी सकते हैं किंतु कठिन इसलिए है कि अन्य सब तो कर सकते हैं चार घंटा का श्रवण थोड़ा कठिन तो होगा अन्यत्र तो प्राप्त तो होना ये कठिन है तो इसलिए ये जो प्रवाह चल रहा है ज्ञान का तो जिसको इसमें डूब जाना है कि चलो सूर्य अस्त होने से पहले कम से कम हम अपना लक्ष्य में पहुंच जाए अंदर आने से पहले जिसको इस प्रवाह में डूब जाना है वो डूब जा सकता है और जिसको थोड़ा अभी भी तटों में स्थिर रह करके नहीं देखे प्रवाह चल रहा है वो भी कर सकते हैं स्वतंत्र है स्वतंत रहे सब जीवन का लक्ष्य समझ कर जितना अधिक उद्यम कर सकते हैं ये शरीर तो एक दिन छूट ही जाएगा महत्व बुद्धि इसमें रखना है और हम लोग देख रहे थे अंतिम मंत्र में भी कहा गया स्वाध्याय तो करना ही करना है तो, बाकी सब गौण है ये मुख्य है इस वर्ष ये आठ उपनिषद हम लोग विचार किए अगले वर्ष तो और दो उपनिषद आएंगे मांडव और बृहदारण्य दोनों ही महान प्रसिद्ध हैं जिनका पुनः ये प्रारब्ध में होगा तो पुनः 25 पच्चीस जनवरी अगले साल में 25 जनवरी को आएगा तो पुनः इसको श्रवण कर सकते हैं और जिनका इसमें डूबने का इच्छा होगा वो हो, तो नित्य श्रवण करेगा फिर आ कर के इधर चलिए आप लोगों सभी को स्वागत इसके साथ पूरा हुआ आगे आप लोगों का जो कर्तव्य कुछ है तो करें नहीं तो कर्तव्य पूरा हुआ तो फिर ऊपर उपरता हो जाएंगे ओम ओम ओम। आप लोगों को सुनाई देना भगवान श्री अभिनव चंद्रेश्वर जी की असीम कृपा से यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ परिसमाप्त हुआ उनके चरणों में अनंत कोटे नमस्कार परम पूज्य संस्थापक महाराज जी तथा वर्तमान पीठाधीश्वर एकादश पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि नमस्कार यहाँ उपस्थित सभी आचार्यों को विशेषकर आचार्य जो व्यास पीठ पर विराजमान हैं उनको भी अनंत कोटि नमस्कार सभी महात्माओं को ओम नमो नारायणाय तथा तो सभी भक्तजनों को नारायण स्मृति जिस प्रकार से हमारी परंपरा रही है जो कोई भी प्रथम गृहस्थों में से कोई अगर अपना अनुभव कथन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है स्वामी जी कोठारी जी आप तक पहुंचे सर्वप्रथम शैलेश जी अपने अनुभव का वर्णन करेंगे आदरणीय प्रातस्मणीय क्षोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महाराज जी परम पूज्य आचार्य स्वामीजी सन्यासी ब्रह्मचारी बृंद गृहस्थ माताओं सज्जनों हमें ये अष्टादशा ज्ञान यज्ञ में समाविष्ट हो के बहुत बहुत फायदा होता है हम अनात्मा प्रवृत्ति से हटके के कैसे हमें निष्काम कर्म करना है निष्काम उपासना करना है और निष्ठा से श्रद्धा से भक्ति से संदेह मुक्त हो के शास्त्र में और आचार्य में परम श्रद्धा रख के ब्रह्म ज्ञान शास्त्र ज्ञान संपादन करके अंतकरण हमारा शुद्ध करके पाप का क्षय करके कैसे नर में से नारायण बनना है कैसे जीव में से शिव बनना है कैसे नारी में से नारायणी बनना है कैसे ये 84 फोर लैक्स पेशी की जो यात्रा है हमारी जीवन मृत्यु की उस, उस साइकिल को कैसे हमें ब्रेक करना है हमेशा के लिए वो गर्भवास का अंत करना है तो इसके लिए बहुत बहुत हम लाभान्वित है और ओंकार की उपासना सूर्य भगवान की उपासना अलग अलग उपासना हम जाने समझने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि पुनरावर्तन करेंगे बार बार पढ़ेंगे सुनेंगे तो ज़्यादा ग्रहण और धारण होएगा और हम ब्रह्मलोक में मीस के ब्रह्म विचार ब्रह्मचिंतन करके आत्म साक्षात्कार कर का पूरा पूरा प्रयत्न करे वहाँ नहीं पहुँचे तो ब्रह्मलोक तक भी पहुँच जाए जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ईच सोल इज़ पोटेंशियली डिवाइन तो आचार्य स्वामी जी ने कहा कि हमें सब चीज़ें तत्परता से करना है वो तो तत्परता की शास्त्र निष्ठा कि ज्ञान निष्ठा क्या है तो उसके लिए श्री रामकृष्ण परमंश कहते थे कि कोई पानी में हमको डुबो देवे और हम जो डेस्परेटली बाहर निकलने की हमारे जीव बचाने की कोशिश करें ऐसी जो हमको लगनी लगे परमात्मा को प्राप्त करने की हमें बार बार अश्रुपात हुए कि परमात्मा का हमें दर्शन नहीं हो रहा है तो तभी हम कुछ इसमें वेग बढ़ा सकते हैं हमारा तो बस हम यही ब्रह्मचिंतन करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद हो धन्यवाद शैलेश अब मैं मोहन चौधरी जी से विनती करूंगा कि वे अपना अनुभव कथन करें सर्वप्रथम शंकर भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करते हुए सभी संत वर्गों को प्रणाम करें करता हुआ इस युग के अंदर हम सोचते हैं कि हमारे को जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वो छूट जाए और इसका सबसे अच्छा और आसान तरीका वेदांत का श्रवण करना है और वेदांत अच्छे महात्मा से सुनने के बाद तो लगता है कि ये थोड़ा तरीका और आसान हो जाता है ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पिखलाश आश्रम में वेदांत सुनने का हमारे को सौभाग्य प्राप्त होता है और हम कोशिश करते हैं कि जो चक्कर है ये हमारा छूटे वेदांत तो ये बात ठीक है कितना आसान नहीं है लेकिन महात्मा जी लेकिन गुरु जी महाराज जी ये भी कहते हैं कि बार बार अभ्यास करो वैराग्य करो अभ्यास करने से बार बार अभ्यास करोगे तो कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा होगा जब शुरू में हम लोग आए तो हमारे को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता था धीरे धीरे हमने सोचा कि जब हम कीड़ी की चाल से चले और रास्ता ठीक होना चाहिए तो कभी न कभी तो हम पहुंच ही जाएंगे अगर वहीं बैठे रहे तो मालूम पड़ेगा कि हम नीचे गिर गए और पाप के चक्कर में आ गए इससे अच्छा है जितना हो सके हम आगे चलते जाएं। कई बार लगता है कि जो भक्ति मार्ग है ये ठीक है लेकिन भक्ति मार्ग के अंदर भी तो हमारे को जो हमारा शरीर है इसके अंदर जो पाप जो लोभ है अहंकार है भरे हुए हैं इसको निकालना पड़ेगा सबसे अच्छा है कि जो हमारी इच्छाएँ हैं उनको हम कंट्रोल करें जितनी इच्छाएं ज़्यादा करेंगे उतने हमारे दुख को ज़्यादा प्राप्त करेंगे अपना हमने देखा कि इंदर ने एक एक साल लगा दिए है ब्रह्म को, ब्रह्म को प्राप्त ब्रह्म को सीखने के लिए और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो काम हो जाए लेकिन बार बार यही कहा जाता है कि अपनी इच्छाओं को कम करें जितना हो सके परमात्मा का नाम लें और सबसे बाद में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे महाराज जी उनके बारे कहना चाहता हूँ कि मेरी इतनी जो श्रद्धा है कि हम जितने भी तप कर लें जितने भी यज्ञ कर लें जितने भी हम दान दे दें सबको मिला के जो हमारे को पुण्य प्राप्त होगा गुरु महाराज के चरणों की एक राज्य है उसके बराबर भी ये नहीं है बारंबार नमस्कार करते हुए मैं ये करो बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं शांतनु शुक्ला जी से विनती करूंगा कि वे अपना अनुभव कथन करें समस्त कैलाश आश्रम के गुरुजनों को मेरा प्रणाम मैं पूर्णत्यागृहस्थ और, ग्रहस और मैं कुछ शिक्षा जगत में अतीत कार्य करते हुए महाराष्ट्र में कहीं एक आश्रम की स्थापना के दौरान सिर्फ छः महीने पहले की बात है मैं तब कैलाश आश्रम को जानता भी नहीं था वहाँ पर जब मैंने बड़े सवाल पूछे कि किस तरह के आश्रम की स्थापना आप चाहते हैं ये वो तो उसमें एक साहब जो पूरे पूरे उस प्रोग्राम को लीड कर रहे थे उन्होंने कहा कि ऋषिकेश में कैलाश आश्रम है कुछ कुछ वैसा ही चाहता हूँ तो मुझे लगा कि जो व्यक्ति ज्यादातर इंस्टीट्यूशन की आलोचना करता हो कैसे किसी एक संस्थान के विषय में इतना श्रद्धान्वित हो के बोल रहे हैं तो बड़ी जिज्ञासा जमी पहली बार कैलाश आश्रम का नाम सुना था इसके बाद फिर मैं ऋषिकेश ढाई दिन के लिए सिर्फ इसी को पता करने के लिए आया तो स्वामी केशवानंद जी से भेंट करके इनसे मैंने पूरा विवरण लिया तो पता चला कि अट्ठारह दिन के लिए जो ज्ञान यज्ञ होगा इसमें हम लोगों को अनुमति मिलेगी गृहस्थ होने के नाते आने की और जो इन 20-22 दिनों में मेरे साथ घटा कुछ बहुत 15-20 सालों से कुछ ऐसी कामनाएं थीं जो बहुत जोर मारती थी और आने के बाद करीब सात आठ दिनों में उन कामनाओं में बहुत बड़ी क्षीण हुई इन कामनाओं का बड़ा पतन हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ के पूरे परिसर में ही कुछ चमत्कार है मैं मेरे पास कहने के लिए बिल्कुल शब्द नहीं है बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मतलब एक बड़ा चमत्कारिक सा परिवर्तन रहा मैं सभी को एक बार बहुत श्रद्धान्वत हूँ महाराज स्वानंद तीर्थ जी के लिए और स्वामी बोधानंद जी के लिए जिन्होंने बहुत ही मतलब इतने लोग कहते हैं उपनिषद बहुत कठिन होता है डिफ़िकल्ट होता है लेकिन यहाँ इन 18 दिनों में मुझे अगर दस भी समझ में आया हो पंद्रह भी समझ में आया तो वो बहुत सरल तरीके से समझ में आया मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं मेरे पास शब्द नहीं बहुत है बहुत धन्यवाद शुक्ला जी अब हम नवनाथ नवनाथ जी से विनती करेंगे कि वे अपना अनुभव कथन करें कैलास आश्रम में लास्ट अष्टादशा उपनिषद अष्टादशा चलो चा, है हर साल चलता है आगे भी चलता रहेगा इससे हमें बहुत बड़ा लाभ होता है जो साधक आते हैं गृहस्थ आते हैं उनके लिए ब्रह्म विद्या का ज्ञान यहाँ से प्राप्त हो जाता है ये बड़ा भाग्य है तुलसीदास तो जी महाराज कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक हुई रामकृपा बिनु सुलभ नई सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और वह सत्संग श्री राम जी की कृपा के कृपा के बिना सुलभ नहीं वो साथ हो जाता यहाँ बहुत बड़ा आनंद आता है यहाँ भुक्ति और मुक्ति दोनों का हमें लाभ मिलता है भुक्ति माने खाने पीने का आनंद और मुक्ति माने ब्रह्म सुख का आनंद दोनों ही मिलता है इसलिए हमें ऐसा लगता है कि अष्टादश या अष्टादश सदा ही चल रहे ऐसा लगता है इसी यहाँ जो महात्मागण है वो बड़े कृपालु हैं जो कि जन संस्कार की बात आती है उपन उपनयन अधिक वैसे तो क्षत्रिय को 12 साल में उपनयन करना चाहिए लेकिन यहाँ तो उम्र बड़ी होने के बाद भी कहते हैं बड़ा इसका इन महात्माओं का अंत बड़ा विशाल है इसलिए हमें ऐसा लाभ प्राप्त होता है हमारे ये जो महात्मा है जो व्यासपीठाधीश्वर उनके भी कहने का बड़ा तरीका अलग है बड़े सुलभता से वो कह सकते हैं जिसके जिसमें हमारी बुद्धि में वो तुरंत बैठ जाता है लेकिन वो संस्कार नहीं होता है इसलिए वो बुद्धि पकड़ नहीं सकती तो भी वो कहने का साहस करते हैं हम ऐसे संत महात्मा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं हरिओम तत्सत धन्यवाद नवनाथ जी और मैं योगिनी माता जी से विनती करूँगा कि वे अपना अनुभव कथन करें कैलाश आश्रम के अधिष्ठात्री देव देवता भगवान अभिनव चंद्रेश्वर जी को अनंत कोटि प्रणाम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ प्रातः स्मरामी महादेव महाराज जी को प्रणाम हमारे शिक्षा गुरु आचार्य जी को प्रणाम अन्य आचार्य वृंद तथा संत वृंद मुमुक्षुगण को हरिओम ओम नमो नारायण आय आचार्य जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से ये आठ उपनिषद उपन, का, का स्वाध्याय करवाया उसमें जो ये छांदोग्य उपनिषद में जो उपकोषण विद्या का जो आ, हमने स्वाध्याय किया उसमें उपकोशल नामक ब्रह्मचारी जब सत्यकाम झावाल के गुरुकुल में अभ्यास बारह वर्ष तक रह के उन्होंने अध्ययन किया और अग्नियों की उन्होंने सेवा की जब बारह वर्ष के बाद समावर्तन दिन आया तब सब ब्रह्मचारियों का तो आचार्य ने समावर्तन कर दिया किंतु उपकोशल का नहीं किया इस इसलिए वह मानसिक तौर से दुखी हो कर के यज्ञशाला में चुपचाप बैठ गए आ, कुछ खाना पीना छोड़ के तभी आ, तीनों अग्नियों ने यानी आहवनीय अग्नि गार्भपत्य अग्नि और दक्षिणाग्नि ने मिलकर के करुणा करके ये ब्रह्मचारी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया उन्होंने बताया अग्नियों ने कि प्राण ब्रह्म प्राणो ब्रह्म खम कम ब्रह्म खम ब्रह्मा तो उपकोशल ने कहा कि प्राण ब्रह्म है वो तो मैं जानता हूँ क्योंकि प्राण से ही जीवन है प्राण के अभाव में मृत्यु हो जाता है इसके लिए लेकिन ये कम ब्रह्म खम ब्रह्म क्या है उसको तो मैं नहीं जानता हूँ तो तीनों अग्नियों ने बताया कि यदै कम तदेव खम यदैव खम तदैव कम यानी कि जो क है वही ख है और जो ख है वही क है तो उपकौशल ने सोचा कि क कम यानि सुख और खम यानी आकाश भौतिका आकाश तो ये अर्थ से तो ये ब्रह्म है ये जाना नहीं जाना सकता है इसके लिए उन्होंने जो उनका अर्थ कम का अर्थ जो विषय सुख नहीं लेकर के ब्रह्म सुख आत्म आत्मसुख स्वस्वरूप सुख वह लेना पड़ेगा और कम यानी कि भौतिक आकाश न लेकर के चिदाकाश हृदयाकाश ले लेंगे तो फिर ये जो अग्नियों ने जो उपदेश दिया है तो वो बैठता है तो ऐसे दोनों का विशेषण विशे विशेष भाव लेकर कम खम और खम कम ऐसे सुख स्वरूप चिदाकाश ऐसा अर्थ और कम खम यानी कि सुख स्वरूप ब्रह्मा का चिदाकाश और खम कम यानी कि ब्रह्म रूप सूखा ऐसे लेकर के उन्होंने ये कारण ब्रह्म और प्राण ब्रह्म है वह कार्य ब्रह्म यानी कि हिरण्यगर्भ का उपदेश ग्रहण किया बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर रूप से आपने उपकोशल विद्या का पुनरावर्तन कर दिया अब हम चंद्रमोहन पाठक जी से विनती करेंगे कि वे अपना अनुभव कथन करें परमाराध्य अपने श्री ब्रह्म विद्यापीठ श्री कैलाश आश्रम ऋषिकेश के अधिष्ठापनाचार्य श्री, श्री धनराज गिरिजी महाराज वर्तमान पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री दिव्यानंद सरस्वती जी महाराज अपना एवं स... लेकर के ऐसा कह सकते हैं एवं समस्त एवं समस्त यतिवृंद माताओं एवं भक्तों के प्रति अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं दो चार शब्द निवेदन करना चाहता हूँ अपना अनुभव उन्नीस सौ के फरवरी मार्च महीने में जब मैं एमए का छात्र था उन दिनों अखबार में पढ़ा कि कलाश आश्रम ऋषिकेश के दसम पीठाचार्य श्री स्वामी विद्यानंद गिरिजी महाराज का पदार्पण बिहार शरीफ में भारत साधु समाज के किसी कार्यक्रम में स्वामी हरि हरिनारायणानंद जी के आह्वान पर हो रहा है मैं तुरंत अखबार में पढ़कर तुरंत कार्यक्रम बनाया और छियासी ईस्वी में वहाँ पहुँच एक रात्रि विश्राम भी किया और उनके चरणों की मैंने सेवा की दसम पीठाधीश्वर महाराज जी की फिर उनसे विमर्श करके उन्नीस सौ के कुंभ में जब ये कैलाश धाम का संभवतः प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी था उस समय मैं उपस्थित हुआ तो मुझे लगा कि अनंत कोटि के जो पाप हैं जो आ, ये अनंत कोटि से जिस रास्ता की मैं तलाश में था, जिस खोज के लिए मैं उद्विग्न था उस वस्तु की प्राप्ति अब मुझे इन महापुरुषों के माध्यम से हो जाएगी उसके बाद अपनी जीवन यात्रा धीरे धीरे गृहस्थाश्रम पूरा करते हुए इधर कुछ वर्षों से कुछ समय निकालकर मैं आ रहा हूं तो ये जो वेद शास्त्रों में कहा गया है वेद शास्त्र जैसे कोई सामान हम खरीदते हैं उसका यूजर गाइड होता है उसी प्रकार जो मनुष्य शरीर मिला है जितने भी समस्त दुनिया के संसार के जितने भी मनुष्य हैं उन मनुष्यों के जीवन का विनियमन करने के लिए ताकि ये जो सृष्टि का प्रयोजन है और अकृतार्थ जीवों का जो परम लक्ष्य है अपने स्वरूप में स्थित होना वहाँ तक उसको ले जाने के लिए उनका उनका उनको मॉनिटरिंग करने के लिए गाइड करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने वेद शास्त्र बनाए वेद उसके बाद स्मृति पुराण वगैरह इतिहास महाभारत रामायण इतिहास तो सबको मिला कर के वेद का अर्थ हम लोग निश्चित करते हैं तो परम सौभाग्य का विषय है कि ये जो जीवन का परम लक्ष्य है मनुष्य शरीर का ही नहीं प्राणी मात्र का जो परम लक्ष्य है कि हम अनंत संवित सागर में डूब जाएं अपने स्वरूप की प्राप्ति करें जैसे कि उपनिषदों में कहा गया है मुक्तिहित्वान्यथा रूपं स्वरूपे न व्यवस्थिति तो वह जो ब्रह्म तत्व है उस ब्रह्म वह ब्रह्म तत्व अपना स्वरूप ही है तो ये जो ब्रह्म विद्या है जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है निर्वाण की प्राप्ति होती है उस विद्या की प्राप्ति कराने वाले सदगुरु लोग सद्य श्री कैलाश आश्रम में हमें उपलब्ध होते हैं और मेरा अनुभव है जहाँ तक कि अन्यत्र पूरी भारत ही नहीं पूरी पृथ्वी पर इस प्रकार की दूसरी संस्था का होना शायद बहुत ही कठिन है तो हम लोगों का बहुत सौभाग्य है और यहाँ इतना सुंदर पवित्र माहौल पवित्र व्यवस्था पूरी दिनचर्या एकदम शुद्ध सात्विक तो बहुत बर्भाग्य हैं और मैं अपने से भी अपने का भी आह्वान करता हूँ सभी भक्त लोगों का माताओं बहनों का आह्वान करता हूँ कि यहाँ से जो हम लोग ज्ञान सीख जा रहे हैं उसको जीवन में अधिक से उतारते हुए अपने मनुष्य शरीर का जो अंतिम लक्ष्य है उसकी सिद्धि की ओर हम लोग आगे बढ़ें इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन कर रहा हूं धन्यवाद चंद्रमोहन जी मुक्तिर हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही ये उपनिषद का वाक्य नहीं है श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद का है मैं अव्यक्त जी से विनती कि वे अपना अनुभव कथन करें विश्व दर्पण दृश्यमानगरील्य निजातर्गत पश्नात्मन बहरीबोदूत यद्रया साक्षाकुते प्रबोधसम स्वात्मा दस्मे श्री गुरुमूर्त नमीदम तस्म श्रीदक्षिणामूर्तए श्री कैलाश आश्रम के अधिष्ठाता देवता श्री अभिनव चंद्रेश्वर जी महादेव जी के चरणों में कोटिश्वर दंडवत प्रणाम भाष्यकार भगवान जी के चरणों में कोटिश्वर दंडवत प्रणाम कैलाश आश्रम के एकादश पीठा ऋश्वर आचार्य महामंडलेश्वर महाराज जी के चरणों में कोटि-शत प्रणाम व्यास पीठा सिंह हमारे आचार्य जी के चरणों में कोटिश्व प्रणाम सभी आचार्य जी के चरणों में प्रणाम और सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ महात्माओं को भी मेरा प्रणाम और भक्तों को नारायण स्मरण ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए कई प्रकार के साधन हमने सुने जिसमें परम्परागत जो साधन होते हैं यज्ञ दान तप धर्म उपासना आदि उस विषय में हमने एक मंत्र पढ़ा था तस्य तस्यै तपो दा दमो कर्मे प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगाणी सत्यमायतनम उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा मतलब आश्रय आधार या तप है दम है इंद्रिय निग्रह है और कर्म है कर्म मतलब शास्त्रीय कर्म वर्ण आश्रम विहित जो कर्म होते हैं वही इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम प्रतिष्ठा होती है इस प्रतिष्ठा में जो स्थिर हो जाता है उसके बाद में पर बहिरंग साधन वह करता है जिसमें विवेक वैराग्य क्षमादिषट संपत्ति और मुक्षुत्व आते हैं विवेक के विषय में कठोपनिषद में हमने मंत्र पढ़ा था यस्तो विज्ञानवान भवती स मनस्क सदा शुचि स तो तत्पदमापनौती यस्मा भूयो न जायते जो विज्ञानवान होता है अर्थात विवेकवान हो जाता है जिसको नित्या अनित्य वस्तु का विवेक होने लग जाता है संसार में क्या नित्य है क्या अनित्य है वस्तु जानने लग जाता है वह ही इस पद को प्राप्त कर सकता है फिर उसके बाद में उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है वैराग्य के विषय में भी हमने एक मंत्र पढ़ा था यदा सर्वे प्रमुच्यंते कामा यश्य हृदय अथ मृत्यो मृतो भवती अत्र ब्रह्म सम्णुते मतलब जब उसके हृदय से सभी कामना इच्छाएँ आदि सब निकल जाती है तब वो अमृत हो जाता है और वहीं पर उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है फिर समाधि षट्क संपत्ति संपन्न होने पर जब मुमुक्षुत्व उसके अंदर आता है मोक्ष की इच्छा होती है तब हमने उपनिषदों में जिज्ञासा सुनी जहां पर पूछते हैं कश्मिन भगवो विज्ञाते सर्वमिधम विज्ञातम भवती तो इस प्रकार जिज्ञासा होनी चाहिए वही मुमुक्षव तो है तो उसको समझ में आता है कि यह ज आत्मतत्व तो है नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते यम एव वृणुते ते न लभ्यस्त आत्मा विवृणुते तनुस्वाम केवल बहुत प्रवचन आदि करने से अथवा ग्रंथ धारण शक्ति से यह आत्मा प्राप्त नहीं होता हमको उस आत्मा का वर्ण करना होगा उस आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा करनी होगी मुमुक्षुत्व लाना होगा जितना दृढ़ मुमुक्षुत्व होगा इतर इच्छा राहित्य रह करके मोक्ष मात्र की जब इच्छा रहेगी तभी वह आत्मा हमको वर्ण करता है और श्रवण आदि में वह प्रवृत्त होता है जो कि अंतरंग साधन होते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए उसको समझ में आता है कि नायम आत्मा बल लभ्यो यह आत्मा बलहीन बल का अर्थ यहाँ पर दिया गया था जो आत्मा निष्ठा होती है मतलब ब्रह्माकार वृत्ति होती है जो उसको बनाने में असमर्थ होता है बलहीन होता है उसको यह आत्मा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता तो इस ब्रह्माकार वृत्ति के विषय में सभी लोगों को जिज्ञासा होती है कि ये होती क्या है ब्रह्माकार वृत्ति उस विषय में आचार्य जी ने बहुत ही स्पष्टता रूप से बताया कि अहमाकार वृत्ति ही ब्रह्माकार वृत्ति है सुषुप्ती अवस्था में तीन वृत्तियाँ रहती है अहमाकार वृत्ति अज्ञानाकार वृत्ति और सुखाकार वृत्ति इसलिए उठने के बाद मैं बोलता है कि मैं सुखपूर्वक सोया और कुछ जाना नहीं उस समय तब वही अहमाकार जब वह स्वप्न अवस्था में आता है तो वह अहम सूक्ष्म शरीर से तादाद होकर के वह अनुभव करता है और वही अहम जब जागृत अवस्था में शरीर के साथ आदत में हो जाता है तो अहम शरीर हम ऐसे बोलने लग जाता है तो इस शुद्ध अहमाकार वृत्ति को बनाना ही ब्रह्माकार वृत्ति है ऐसे आचार्य जी ने बताया और आचार्य जी ने कई बार उपदेश हमको दिया है कि जब भी हम किसी को प्रणाम करते हैं उस समय में झुकते समय जब श्वास हमारी रुक जाती है मन रुक जाता है उस अहम का चिंतन करें इस प्रकार अहमकार वृत्ति को पढ़ाने के लिए प्रयास करें क्योंकि वही ब्रह्माकार वृत्ति है जो हमने कठोपनिषद में पढ़ा था कि इस मर्त्यलोक में यथा आदर्श तथा आत्मनि जैसे हम दर्पण में खुद को देखते हैं उसी प्रकार इस मर्त्यलोक में हमको आत्मा का ज्ञान होगा तो वह अहमकार वृत्ति बनना आत्मा में जो शुद्ध अहमाकार वृत्ति होना उसमें जब वह ब्रह्म का प्रतिबिंब होता है तब वह ब्रह्माकार वृत्ति बन जाती है तो इस प्रकार आचार्य जी ने हमको साधन भी बताए उपाय भी बताए और ज्ञान भी प्रदान किया इसलिए आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद उनको प्रणाम ओम नमो नारायण अब मैं कैलाश आश्रम स्थित विष्णु चैतन्य जी को विनती करूँगा कि वे अपना अनुभव कथन करें प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परमश्रद्धेय श्री कैलास पीठादेश्वर जी महाराज एवं हमें ज्ञान देने वाले आचार्य जी संत भक्ति एवं भक्तिमती माताएं। उपनिषद में कहा हुआ है कि ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए भी दुर्लभ है और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाला आचार्य भी दुर्लभ है इससे बड़ा संसार में कोई दुर्लभ चीज नहीं है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें महाराज जी की कृपा से हमें आचार्य जी मिले हैं और महाराज जी ने जो हम उपनिषद में समझाया सबसे कठिन छादग उपनिषद में है क्योंकि तो उसमें कई प्रकार की उपासना है तो महाराज जी ने हमें जो सप्तविध शाम है उपासना है इतनी सरल भाषा में समझाया है कि हमें हमारे जो शंकाएं थी और हमारा समाधान हुआ है तो हम ज़्यादा क्या कहते हुए क्योंकि पहले कहता कि उपनिषद में सभी उपनिषद ब्रह्म ब्रह्म करके चला सकते हैं लेकिन छादक उपनिषद में कई प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार की जो उपासनाएं होती है उस उपासना को इतना दुरु होता है ये समझना और समझाना सबसे कठिन होता है ऐसे कठिन विषय विषय को आचार्य जी ने हमें सप्तविदाम प्राण उपासना अच्छी तरह से समझाया इसलिए हमारा आ, मन की शंका की समाधान हो गई हरि ओम दस धन्यवाद विष्णु जी अब स्वामी आदित्यानंद सरस्वती जी से विनती करूंगा कि वे अपना अनुभव कथन करें अखंड मंडलाकार व्याप्त मेन चरा चरम तत्पदर्शित मेन तस्वय श्री गुरुवे नम व्यास पीठ आचार्यवर को मेरा कुटकुट बंदन प्रणाम है समस्त आचार्यजन और जो अग्रज हमारे हैं इस सभागार में उन सभी को मेरा कुटकुट प्रणाम साष्टांग धनव प्रणाम करते हुए मैं वास्तव में विपर्सना का साधक था और भी विगत लगभग तेरह चौदह वर्षों से विपर्सना की ही साधना कर रहा था तो किसी एक महात्मा जी ने मुझे बताया कि एक बार कैलाश में जाके कैलाश आश्रम में जाके वेदांत की वेदांत का प्रवचन वहाँ पे होता है वहाँ पे जाके एक बार देखो तो मैंने अपने आपस में लोगों में चर्चा चर्चा की तो कहा वेदांत में अगर जाओगे तो वेदांत में फंस जाओगे क्योंकि विपर्सना और वेदांत दोनों एक दूसरे की परस्पर आ, विपरीत धूरी है तो हमने कहा नहीं मैं एक बार जाके देखता हूँ मैंने यहाँ पे आके जब आया और पूरा व्याख्यान सुना सुनने के पश्चात मुझको जो लगा कि जो मैंने प्रैक्टिकल में किया था जो मैं कर रहा हूँ या कर रहा था इससे पहले ही उसमें से लगभग 50 से 60 प्रतिशत सब उपनिषद में दिया हुआ है पूरा पूरा तो लगा कि यह तो विद्या हमें बहुत पहले ही ले ली चाहिए थी प्रैक्टिकल करने के बजाय पहले अगर हमने थियोरटिकल ले लिया होता तो और हमारे लिए और अच्छा रहता एक दूसरे यहाँ पे आके जो हमको सबसे अच्छा आचार्य वर्ण जो शिक्षा दी है उसमें से मैंने तो एक बिंदु नोट किए हैं जैसे एक तो विद्या का अभ्यास न करने से विद्या विश्व की तरह हो जाती यह मेरे अंतकरण तक अंदर तक प्रवेश कर रही और इसको मैं जब जब इसको देखता हूं या चिंतन करता हूं तब तब यह आके दूसरा एक आचार्य जी ने और बताया मन वाणी से वाचन करने वाला महात्मा ऐसा न करने वाला दुरात्मा कहा जाता है ये कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं कुछ ऐसे वाक्य हैं जो मेरे अंतःकरण पर हर एक अंग को एक, एक हर बार जो है वो झंझना देते हैं और आज ही जैसे आप गुरुदेव ने एक बड़ा अच्छा दिया कि राम नाम में आलसी भोजन को तैयार तुलसी ऐसे मानव जीवन को धिक्कार तो लगा कि ऐसे अगर हम अपने जीवन में इनको इनका अनुकरण करने लगे इसको अपने आचरण में ले आए तभी मेरे मेरा जीवन सार्थक रहेगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कुट कोट, -कोट प्रणाम धन्यवाद स्वामी जी स्वामी अनंत आनंद जी ओम तत्सद आचार्य स्वामी को नमस्कार और सब महंतों को नमस्कार आज मैं यहाँ ये ऋषिकेश में है इससे पहले मैंने प्रयागराज में था प्रयागराज में आचार्य जी का प्रवचन हो रहे कथा और भगवदगीता इसमें स्वामी जी एक बताया हमने गु, गुरु को पकड़ना और गुरु शिष्य को पकड़ना ये दोनों बताया मैंने सुन के अरे गुरु में मिलना बहुत मुश्किल है हमको गुरु कैसे पकड़ता है बोल के हंस के मैंने शाम हो गई मैंने जा रहा है आगे से आचार्य जी आ रहे मैंने रास्ता छोड़ के साइड बगल में आ, स्टैंड होकर स्वामी जी को नमस्कार किया जाते जाते स्वामी जी आचार्य जी खड़ा होकर मुझे पूछा आप ऋषिकेश आ रहे हैं क्या मैं आ रहा है बोले तो वो तो अहंकार होता है मैंने आ, कोठारी स्वामी जी को ऊपर रखा था मैंने बोल दिया आ, आचार्य जी को स्वामी यहाँ से ऋषिकेश आने के लिए रास्ता नहीं है मा टिकट नहीं है और बस भी दो हज़ार तीन हज़ार मांग रहा है लेकिन मैंने कोठारी स्वामी जी ने पूछा वो बोल लिया मुझे एक टिकट बचता है नहीं तो ट्रक आता है अब ऋषिकेश आ सकता है कोई चिंता नहीं बोल लिया ये स्वामी जी को आचार्य जी को बोल लिया आचार्य जी जाते जाते बोलिए आप ऋषिकेश आवो बोल लिया अभी मैं जो बता रहे हैं आप अंडरलाइन कीजिए जब परमात्मा पर हमारे न, सामने आकर आप यह काम करो बोलता है तो वो काम करने के लिए शक्ति भी भगवान देता है ये आचार्य जी बोल लिया और मैंने कोठारी स्वामी जी को पास गया स्वामी जी मैं के इसको टिकट बनाऊँ कोठारी स्वामी जी ने सीधा एक बताया मेरा पास टिकट बचाएगा एक वो नहीं बचाया वो तो चिंता नहीं है आप जनरल टिकट ले लीजिए मेरा सीट में बैठिए वो भी नहीं हो गया ट्रक आ रहे और ट्रक में जा आप ऋषिकेश आ रहे हैं मैं जब मैं जो बोल रहे हैं ना आप चिंता मत कीजिए आपको ऋषिकेश बे लेजे आऊँगा बोल ये पहली चरण है दूसरा चरण ये है वो टाइम आ गया स्वामी जी अब मेरे पास आ गई टिकट मिला है आप मेरे साथ आ रहे आप आइए बोल दिया मैंने कुछ भी नहीं पूछा है स्वामी जी को कौन सा ट्रेन में जा रहे कब जा रहे कौन सा ट्रेन टाइम है किसी स्टेशन पे जा रहे हैं भोगी नंबर क्या है वो कुछ भी नहीं पूछा हमने कोटारी स्वामी जी के साथ आ गए मैंने थोड़ा डीला हुए इसके लिए मैंने ऑटो पकड़ के सीधा एक स्टेशन गया था वो स्टेशन में बैठा कोई नहीं है मैं दूसरा स्वामी जी नहीं है तो क्या करना है मुझे मालूम नहीं मेरा पास कुछ किसी का नंबर भी नहीं है गाड़ी का भी मतलब नहीं है आधा घंटा हो गई फोर्टी फाइव मिनट्स हो गई पांच स्वामी जी आ गई पांच स्वामी जी कैसे आ गई कहाँ से आ गई मुझे मालूम नहीं है हमारा आश्रम से पाँच स्वामी जी आ गए वो स्वामी जी आ गए और स्वामी जी आ, हमने ये स्टेशन नहीं दूसरा स्टेशन पे जाना है हम हाँ, हाँ हमने गई था वो वहाँ गई जाने के बाद हो गई स्वामी जी को ट्रेन छोड़ दिया स्वामी जी गुरु जी ने बताया हमको आप ऋषि केस आ रही बोल दिया लेकिन वो ट्रेन छोड़ के गया था लेकिन वो हमने जो ट्रेन पकड़ के गया था वो ट्रेन हमने फिर भी स्वामी जी के ट्रेन पे बिठाया हमने ये होता है गुरु का कृपा होता है हमने ये सब ये यहाँ जो हो रहा है मैं बोल रहा बोल रहा है गुरु जी का कृपा तो इसके लिए इसके लिए मैं ये बोल के स्वामी जी का कृपा मुझे मिला है स्वामी जी गुरु हमने पकड़ना कैसा होता है ऐसा होता है मैं बहुत धन्यवाद देता हूं स्वामी जी को कृपा मुझे दिया है वो एक दिया है ओम तत्सु धन्यवाद स्वामी आनन्दपुरी जी से विनती करूंगा कि वे अपना अनुभव करूंगा ओम चस्त आचार्य स्वामी जी को तथा उपस्थित के आचार्यों तथा महात्माओं को ओम नमो नारायणाय के उपस्थित अत्यंत पुण्यवान भक्तजनों को नारायण श्रुति कहती है कस्म नो भगवो एक विज्ञाते भवति एक ज्ञान से सबका ज्ञान होता है ये एक पंचदशिकार का श्लोक से बहुत साफ होता है चैतन्यम यदिष्ठान लिंगदेहस्त पुनः चिच्छाया लिंगदेहस्ता तत्संग जीव अधिष्ठान चैतन्य है अधिष्ठान एक ही होता है उसका ऊपर जो भी है वो सब है ये अभी अधिष्ठान के ऊपर लिंगदेह उसका छाया ये जितना भी है ये सब मिथ्या है ये एक श्लोक से ही हम इस संसार को बराबर चिंतन करेगा तो इस संसार को हम पार कर सकते हैं दूसरी बात सुसुक्ति में हम पूर्णतया आनंद रूप में रहते हैं लेकिन हमको अज्ञान के कारण हम उस आनंद को अनुभव नहीं कर सकता है लेकिन इसका एक हमने एक युक्ति निकाली है इस अवस्था में आप सो लेकिन सोना नहीं ये कैसा करना है ये आपको ऊपर आप सोइए, लेकिन सोना नहीं आप जागृत अवस्था में उस आनंद का आनंद ले सकते हैं तीसरी बात इस ज्ञान यज्ञ के पूर्व हम लोग थोड़ा चिंतित थे लेकिन धैर्य से करने से सब कुछ फल प्राप्त होता है जितना हम सोचे थे उसका बहुत बहुत बहुत अधिक इस ज्ञान यज्ञ सम्पन्न हुआ है इतना कि हमारा कैलाश मेला का समय भी भी हम बहुत चिंतित रहे वो मेला भी बहुत अच्छी तरह से महाराज जी से कृपा से और अभिनव चंद्रेश्वर जी महादेव से कृपा से संपन्न हुआ है हम लोग बहुत बहुत इसका अभिनव चंद्रेश्वर महाराज जी और महाराज जी का कृपा को हम आभारी कहते हैं हमारे पास समय कम है लेकिन पर्याप्त है इस पर्याप्त समय में ही हम इसी जीवन में इस अज्ञान को दूर करके हम आनंद स्वरूप में स्थित हो सकते हैं ओम धन्यवाद स्वाम अब मैं मंत्री जी से विनती करूंगा कि वो अपना अनुभव कथन करें इसके पश्चात सभी आचार्यों के प्रतिनिधि रूप से पूज्य स्वामी मेधान जी को बेनती करूंगा कि वे अपना और हमारा सबका अनुभव कथन एक साथ करें। ओम नमो नारायण आय अधिष्ठात्र देव महादेव जी के पुण्य चरण में कटिशु प्रणाम महाराज श्री के चरणों में कटिशुप्रणाम तथा भाषिकर भगवान कोडेशभ तथा एवं आचार्यजी कोडेश भक्त संतविरंदे सबको मेरा ओम नमो नारायणाय आचार्य जी बहुत सरल से पूरा ये आठ उपनिषद हमको समझा दिए हमको ये अभी हमारा जीवन में उतरने के लिए प्रयत्न करना इसके लिए हमको शास्त्र मिल मिले मिल चुका है आचार्य भी है और गुरुकृपा भी ईश्वर कृपा भी चाहिए इसके प्रार्थना करके ऐसा भी ये जीवन में ही हमारे को मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें इसके लिए प्रयत्न करें ओम नमो महाराज धन्यवाद स्वामी जी ओ कैलाश पीठ के सभी आचार्य परंपराओं को प्रणाम करते हुए पूज्य एकादश पीठाधीश्वर जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए सभी आचार्यों को ओ नमो नारायण आया सभी संत महात्माओं को ओ नमो नारायण आया भक्तों को नारायण स्वामी जी सचमुच में आचार्य हैं प्रकार आचरण करा करते हैं और उन्होंने ये अठारह दिन में जो कुछ उपनिषदों का ऊपर भाषण किए हैं वो पूरा भगवान भाष्यकार के सारांश भाष्य का सारांश ही उन्होंने बताया आप मंत्र और भाष्य देखते हुए चलेंगे आपको ये पता चलेगा इससे एक तो भाष्य का उपस्थिति उनको बहुत है और बीच बीच में दूसरों शास्त्रों का भी हम लोग को ज्ञान करवाया इतना नहीं जैसा अपना अव्यक्त चेतन बताए थे उसी प्रकार दिन भर हम लोग तो मैं मैं तो करते हैं हम उसको संस्कृत में हम करते हैं उसी हमको ब्रह्म रूप से चिंतन करें क्योंकि महाराज जी कहे थे आपको ज्ञान नहीं रहने पर भी आप उस ब्रह्म का स्मरण करते रहेंगे तो आप वही हो जाएंगे ये जो है प्राप्त से प्राप्ति है आप ब्रह्म नहीं ये कोई नहीं कह सकता पहले से ब्रह्मा है किंतु कुछ गलती से कुछ अज्ञान से कुछ विस्परण से दूसरा मान बैठे हो उसको हटा देना और इसके पहले जो कुछ ही विवेक वैराग और इच्छाओं को कम करना चाहिए नहीं होने से आप उधर इच्छाएं भी रखेंगे और इधर ब्रह्मचिंतन भी करते रहेंगे उधर संसार के तरफ लुढ़क जाएंगे इसलिए ये ब्रह्मचिंतन हमेशा चलते रहना चाहिए इसी के लिए ये अष्टादशा है और जो कुछ पूरा शास्त्रों में आपको इतना दिन व्यास शैली से पढ़ाया वो सब संक्षेप से आचार्य जी हम लोग को सुनाए है बहुत बहुत धन्यवाद समय परमिट नहीं कर रहा है अभी शांति पाठ होना है हरिओम धन्यवाद स्वामीजी हम शांति पाठ करेंगे। ओं